शिष्यो पारिकृति पुराणा कर्ण नमा भगवत्म शंकरं लोकशंक शं शंकरण के शव बाजराय शूत्र भगवरो गुरात्मे मूर्ति वेद विवाई नेो मैं दक्षिणामूर्ते नम ओ शांति शांति शांति ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें हम लोग कल अपराह्न सत्र में प्रश्न उपनिषद का विचार कर रहे थे अब उसी का अवशिष्टांश अभी विचार करेंगे उपनिषद विचार से साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारियों को ज्ञान होता है भगवान भाष्यकर तत्वबोध का प्रथम वाक्य कहते हैं साधन चतुष्ट सम्पन्ना नाम अधिकारी नाम मोक्ष साधन अंग भूतम तत्व विवेक प्रकारम बक्ष्याम इस प्रकार के कहते हैं उपनिषद श्रवण करने से पहले यह साधन चतुष्टय होना आवश्यक है ऐसा कहते हैं अगर हमको उतना दृढ़ भी नहीं हुआ तो भी ये उपनिषद विचार में निश्चित रूप से विवेक वैराग्य का बात होगा और हमारा वो वैराग्य धीरे धीरे बढ़ करके मुक्ष दृढ़ जब होता है और इतरा इच्छा राहित्यम अन्य इच्छा नहीं चाहिए शारीरिक तल पर तो अपरिग्रह ये वैराग्य है मानसिक तल पर कलमलो हम कठो उपनिषद में देख रहे थे तो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते का माँ ये अश हृदय श्रिता को भगवान गीता में भी लिए हैं जो स्थित का प्रथम श्लोक प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान यहाँ मानसिक तल का वैराग्य का कहा जा रहा है जैसे शारीरिक तल का वैराग्य हो गया कि अपरिग्रह करें द्रव्य जितना आवश्यक है उससे अधिक अपने पास न रखें मानसिक तल का वैराग्य कहा जाता है कि कोई इच्छा काम अंदर में नहीं होना चाहिए और अगर वो इच्छा रहेगा तो उसका पूर्ण करने के लिए पुनः प्रवृत्त होगा और प्रवृत्ति अगर करना है तो शरीर मन बुद्धि ये सब का तादाद में नहीं छूटेगा तो हम लोग तो श्रवण तो करते रहेंगे किंतु अगर हमको लाभ नहीं हो रहा है तो हमको और अधिक विचार करके देखना है कि क्यों नहीं हो रहा है योग्यता संपादन में अधिक महत्व तो रखना है अगर वो नहीं है जैसा कहा जाता है कोई मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ तो पाठ चलता है कोई भी जाकर के बैठ जाएगा पीछे बैठ जाएगा किंतु अंतिम में उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा क्यों कहेंगे प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है योग्यता नहीं है हम उस कर्म में अगर प्रवृत्त होते हैं वो कर्म का फल नहीं मिलता रहा ऐसे भी मांग सक लोग भी कहते हैं योग्यता है तभी प्रवृत्त होने से फल होगा तो हमको अधिक विचार उसमें रखना है कि हमारे योग्यता है बढ़ रहा है ये उसके ऊपर भी महत्व रखना है वास्तविक अधिक महत्व रखना है और ये सब परंपरा में तो उसको अधिक महत्व देते हैं कितना वैराग्य है तो वो इस ब्रह्म विद्या में अधिकारी होगा तो हमको उसमें अधिक महत्व रख करके उसको बढ़ाना है प्रतिदिन विचार करना है और उसको बढ़ाने का उपाय होता है कि साधु संगमा हमें बच साधु अर्थात सद साध महापुरुषों के साथ चले उनका जीवन को विचार करें, वैराग्य जितना जितना हमें दृढ़ हो इसमें प्रश्न उपनिषद में हम लोग तृतीय प्रश्न का विचार तृतीय प्रश्न का विचार कर रहे थे तृतीय प्रश्न पूछने वाले थे कौशल्य असुलायन तो वह ये प्राण इस शरीर में कैसे आता है किस निमित्त से आता है आकर के इस शरीर में कैसे वो अपने को विभाग करके रहता है और अंतिम में कैसे पुनः इस शरीर से जाता है और बाह्य अध्यात्म ये सब को कैसे ये प्राण धारण करता है ये सब का आश्रय कैसे बनता है ये सब विषय का प्रश्न किए थे हम लोग देख लिए थे तृतीय प्रश्न का जो अवान्तर प्रश्न तृतीय प्रश्न वो विचार हो गया था आत्मान्बा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते ये तृतीय प्रश्न था आगे चतुर्थ प्रश्न का विचार ये सप्तम तो मंत्र चलेगा ना चतुर्थ प्रश्न था अश्वलायन जी का किन उत्क्रमते किस प्रक्रिया से किस मार्ग से वो जाता है उस विषय का प्रश्न था अभी उसके लिए आचार्य उत्तर देते हैं तो वहाँ आचार्य कौन है महर्षि महर्षिपिपलाद वो कहते हैं अथकोर्ध् उर्ध, उदान पुण्यन पुण्य लोक नयती पापेन पापम उभाभ्यामे मनुष्यलोक अथ एक उदान ऊर्ध् उदान पुण्यन पुण्यलोक नयती पापेन पापम उभ्या मनुष्यलोक कैसे ही वो शरीर त्याग करके जाता है वो जीव उसके लिए कहते हैं एक उद उदान उदान वायु एक या एकया अर्थात वो नाड़ी से उदान वायु यह जीवों को ले जाएगा पुण्य न पुण्यलोकम नती अगर वो कर्म किया है पुण्य कर्म का प्राधान्य अगर उसका है तो पुण्य पुण्यलोक प्राप्त होगा और पाप कर्म का अधिक है तो पापलोगों को प्राप्त करेगा पाप लोग अर्थात तो नीचे युनि को प्राप्त करेगा स्थावरांत तो ये हो जा सकता है और उभाभ्याम मनुष्य लोकम उभाभ्याम अर्थात तो पाप पुण्य अगर समान है तब मनुष्य लोक प्राप्त करेगा और मनुष्य लोक में वो सब कर्म का फल भोग करने के लिए आएगा उसमें कुछ पाप कर्म भी रहेंगे कुछ पुण्य कर्म भी रहेंगे किंतु ये परस्पर का अविरोधी होना है एक शरीर में वो कर्म जो कि परस्पर का विरोधी है वो सब नहीं हो पाएगा वो एक ही शरीर में भोग नहीं होंगे अविरोधी फलों को लेकर के यह मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा जिस कर्म का प्राधान्य है उसी मुताबिक उसका गति आगे होगी भगवान गीता में कहते हैं ना यंग यंग बापी स्मरण भावं त्यज त्यंते कले वरम तम सदा तद्भाव भावित जिस प्रकार की भावना जिस प्रकार की भावना है उसी प्रकार की कर्म भी करेगा तो कर्म भावना ये सब मिलकर के आगे उसको जन्म के लिए ले जाएंगे यह कैसे उत्क्रमण होता है वो कह दिया गया उदाहरण वायु ही उत्क्रमण का करता है वो ले जाएगा जीव को और अपना पाप और पुण्य के अनुसार आगे लोगों को प्राप्त होगा और जिसको ज्ञान हो जाएगा उसका तो आगे और गमन नहीं है आगे पंचम और ष्ठ प्रश्न था कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्म यह प्राण यह जगत अधिष्ठान है तो ये बाह्य को कैसे धारण करता है और अध्यात्म अध्यात्म अर्थात शरीर संबंधी शरीर में होने वाले तत्वों को वो कैसे धारण करता है उसको अभी बताते हैं जो बाह्य है वही अध्यात्म के ऊपर अनुग्रह करता है बाह्य हो गए अनुग्रह अध्यात्म हो जाते हैं अनुग्राह्य जैसे एक उदाहरण देते हैं आदित्य ये अनुग्राहक होंगे ना अनुग्राहीय होंगे अनुग्राहक अध्यात्म में किसको वो अनुग्रह करेंगे चक्षु का इसी प्रकार की बाह्य और अध्यात्म ये दोनों ही प्राण का ही स्वरूप है वही अध्यात्म भी बना है वही बाह्य भी बना है आगे मंत्र कहते हैं प्राणः प्राणम् आदितो या देवता बाह्य प्राण उदयत्येशन चाक्षुषंग प्राणम अृथिव्याता सैषा पुष्यापानम समानो यदाश आदित्यः वाभ आदि प्राणः उदयती आदित्यः उदयते उदय होता है और यही बाह्य प्राण प्राण का बाह्य रूप यही है आदित्य अधिदैव हम कहते हैं बाह्य अधिदैव होते हैं अधिभूत होते हैं यह अधिदैव आदित्य अनुग्राहक स्थानीय है और ऐसा ही एनम चक्षुसम प्राणम अनुगृान उदयती अनुगृण इसमें क्या प्रत्यय हो गया सानच अनुग्रह करते हुए चक्षु के ऊपर अनुग्रह करते हुए आदित्य उदय होता है चक्षु हो गया अनुग्रही चक्षुषम प्राणम चक्षुस प्राण अर्थात चक्षु में जो प्राण होता है क्योंकि चक्षु इंद्रिय उसको चलाने के लिए प्राण शक्ति भी चाहिए और इंद्रियों को भी सब प्राण शब्द से कह दिया जाता है ये सब गौण प्राण होते हैं ये हो गया चक्षु के लिए अध्यात्म में आदित्य बाह्य अधिद वो अनुग्रह करते हैं इसी प्रकार के आगे पृथिव्यांग या देवता सा ऐसा पुरुषस्य से अपानम अवष्टभ्य वर्तते इस प्रकार की जैसे पूर्व में आदित्य के लिए उदयती दे दिया गया था यहाँ इस प्रकार की वर्तते पृथिव्याम या देवता पृथ्वी में जो देवता पृथ्वी में अग्निदेवता कहा जाता है वो अनुग्राह है किसको अनुग्रह करेंगे सा ऐसा सा ऐसा देवता वो जो पृथ्वी में होने वाले अग्नि देवता पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य पुरुष का अपान वायु को अनुग्रह करते हैं अपान वायु का जो कार्य है तभी वो कर पाता है जब पृथ्वी देवता पृथ्वी में रहने वाले अग्नि देवता उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं अपान वायु का कार्य है कहते हैं कि ये शरीर को खींच करके रखता है ये पृथ्वी देव पृथ्वी में होने वाले जो देवता हैं वो अपान वायु के ऊपर अनुग्रह करके ये शरीर को खींच करके रखते हैं नीचे की तरफ अगर इस प्रकार के शरीर को खींच करके नहीं रखा जाएगा नीचे की तरफ तो वो शरीर गिर जाएगा ये जैसे कहें इसको ऐसा रख दिए अरे नहीं रह जाएगा गिर जाएगा अगर इसको खींच करके रखा जाए कहते ना यहाँ कुछ आप गूँद लगा देंगे वो लग जाएगा इसी प्रकार की ये पृथ्वी में होने वाले देवता वो हमारे अपान वायु को खींच करके नीचे की तरफ रखते हैं ताकि वो शरीर गिर नहीं जाता खर दूसरा चीज़ अगर वो खींच करके नहीं रहेगा तो आप ऊपर भी उठ जाएंगे उड़ जाएंगे तो वो सब कहा जाता है ये अपान वायु का कार्य जो कि पृथ्वी में होने वाले अग्नि देवता के द्वारा अनुग्राह्य हो करके अपना कर्म करता है अपान वायु ये दो हो गए चक्ष में होने वाले प्राण और ये नीचे शरीर में नीचे होने वाले अपान इनका अनुग्राह को देवता कह दिया गया आगे अंतरा यद आकाश है सामान है अंतरा अंतरा अर्थात तो मध्य में मध्यमय जो आकाश है अंतरिक्ष अंतरिक्ष किसका किसका मध्य में रहेगा दिवलोक, दिवलोक और पृथ्वी तद्यावा तो पृथ्वी और मध्य अंतरा जो अंतरा कहा गया द्यावा पृथ्वी और अंतरा जो आकाश आकाश अर्थात अंतरिक्ष यहाँ आकाश शब्द से आकाशस्थ वायु लेना है अंतरिक्ष में जो वायु होता है वो अध्यात्म में होने वाला समान वायु को अनुग्रह करता है अंतरिक्षस्थ वायु शरीर में समान वायु को अनुग्रह करता है तभी समान वायु अपना जो कार्य है प्राण पानों को समान करके अन्न का पाक करना वो करता है और आगे कहते हैं वायु और जो वायु है सामान्य वायु वो बयान शरीर में जो बयान वायु व्यापक वायु होता है ब्यान सर्वशरी रम लोग षष्ठ मंत्र में देखे थे बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख उससे भी अधिक यह सब नाड़ी में बयान वायु चलता है उसका अनुग्रह को हो गया बाहर में होने वाला सामान्य वायु अंतरिक्ष में होने वाला वायु और सामान्य वायु थोड़ा अंतर है ये सामान्य वायु व्यापक वायु यहाँ तक हो गया बयान वायु तक अनुग्रह करने वाले ये सब हो गए आगे कहते हैं तेजोह व उदान तस्मा उपशातजा पुनर्भव इंद्रिय मनसी संप्यम तेजो, ही ही। तेजो तेज़ तेज़ है व उदान तेज है तेजसाम प्रसिद्ध है तेज वही वो, वो अनुग्रहक है और शरीर में होने वाला उदान वायु अनुग्राह्य तेज ही ये उदान वायु के ऊपर अनुग्रह करता है और जब उदान वायु को चलने का समय हो गया उत्क्रमण का समय हो गया उससे पूर्व यह तेज अपना अनुग्रह हटा लेगा जैसे ब्रहदारण्य के उपनिषद में ये सब कहा जाता है अरिष्ट सूचक मृत्यु से पहले ये सब सूचक आते हैं कहा जाता है वहाँ छः महीना पहले ये सूर्य ऐसे ही दिखेंगे जैसे चंद्र दिखते हैं चंद्र को देखने के लिए हमारा चक्षु में कोई पीड़ा नहीं होती है क्योंकि सूर्य को देखने के लिए चक्षु में पीड़ा होती है कहते हैं कि मृत्यु का छः महीना पहले ऐसे ही हो जाएगा अर्थात तो चंद्र को भी ऐसे ही देख लेगा ये सब कहा जाता है कि अरिष्टा, अर्थात तो आदित्य जो कि इस चक्षु को अनुग्रह करने वाले हैं समय आएगा तो धीरे धीरे आदित्य अपना अनुग्रह हटा लेंगे इसका चक्षु का सामर्थ्य घट जाएगा तो और सूर्य को भी देखेगा क्योंकि इसमें उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है उसका चक्षु के ऊपर चक्षु में जो सामर्थ्य होता है तभी वो सूर्य को सीधा देख नहीं पाता इसलिए कहते हैं ना जो थोड़ा युवा होते हैं वो एक जगह में स्थिर बैठ करके ये उपनिषद थोड़ा इतना सुन नहीं पाएंगे चित्त विक्षेप होगा और जो बहुत ज्यादा उम्र हो जाएगा तो कहते हैं तो पूरा बैठ सकता है क्यों तो कहते हैं कि वो बुद्धि का ग्रहण सामर्थ्य उस समय में घट जाता है इतना ग्रहण नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाने से उसको विरोध भी नहीं होगा ये जो कहते हैं ना युवक में चित्त इतना विकसित रहता है कि ये जो ये सब नया विचार को विरोध करेगा और जितना जितना उम्र बढ़ेगा चित्त का होहर वो हो घट जाएगा सामर्थ्य घट जाएगा तो विरोध भी नहीं कर पाएगा चुपचाप रहेगा बैठेगा तो ग्रहण इतना नहीं हो पाएगा किंतु विरोध भी नहीं करेगा चक्षु इसी प्रकार के जब समय अंतिम समय में आ जाएगा चक्षु का सामर्थ्य घट जाएगा तो आदित्य के साथ विरोध नहीं होगा विरोध नहीं होगा तो देखेगा आदित्य को सीधा इसी प्रकार की यह जो उदान वायु होता है वो जीवों को ले जाने का समय ले जाने का कार्य उसका मुख्य होता है जब उसका समय होता है उदान वायु को कार्य करने का तो कहने जाने का शरीर छोड़ करके जाने का तब अध्यात्म उदाहरण वायु को जो तेज जो उसके ऊपर अनुग्रह करवाता है अनुग्रह करता है वो तेज अपना अनुग्रह छोड़ देगा अर्थात शरीर में तेज घट जाएगा जब जाने का समय होगा इसलिए कहते हैं उप शांत उसका तेज शांत हो जाएगा शरीर में तेज शांत हो जाएगा जानना है कि अब तो आयु से क्षीण हो गया मुर्सू अब वो मृत्यु का समीप हो गया आगे पुनर्भवम पुनर्भवम भवम अर्थात शरीरम आगे नूतन शरीर प्राप्त करने के लिए चलेगा मृत्यु कोई खराब चीज नहीं है वो तो ये शरीर और अभी और काम का नहीं हुआ उसको छोड़ करके आगे शरीर के लिए जाएगा तो कोई खराब चीज नहीं है जैसे कहा जाता है ना कि जो वाहन खराब हो गया तो उसको हम लोग सुने थे कि विदेश में तो वो वाहन को लेकर के फिर कोई बेचना वो सब नहीं करते वो रास्ता के बगल में रख देते हैं छोड़ देते हैं फिर वो आगे सरकार का कार्य है फिर वो नूतन वाहन अपना ले लेगा इसी प्रकार की यह जीव जब हम जीव इस शरीर को तब छोड़ देता है जब वो शरीर हमको मार्ग में ले जाने के लिए और समर्थ नहीं है हम जिस मार्ग में जाने के लिए चाहते हैं वो शरीर समर्थ नहीं है उसको छोड़ दिया नूतन तो शरीर लेगा तो इसलिए मृत्यु कोई हानिकारक चीज नहीं है ये तो वरंग परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है कि आगे चलो हम आपको नूतन शरीर देते हैं स पुनर्भवम शरीरांतरम प्रतिपदे आगे फिर नूतन शरीर के लिए जाता है और कैसे जाता है कहते हैं कि इंद्रिय ही संपद्य माने ही मनसी ये सब इंद्रिय मन के साथ एक हो जाएंगे आगे फिर मन कैसे जाएगा उसके लिए आगे मंत्र में कहेंगे तो अंतिम समय आने से ये होगा कि शरीर धीरे धीरे शांत हो जाएगा शांत अर्थात तो तेज इसमें शांत हो जाएगा ठंडा पड़ेगा शरीर धीरे धीरे और आगे इंद्रियो के साथ ये मन ये शरीर छोड़ करके जीव को लेकर के चला जाएगा आगे मंत्र कहते हैं यित्तस्तन प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्त सहात्मना यहाँ संकल्पित लोकंग नयती यित्त यित्तकारकल्प मन का कार्य ये मन का कार्य है चित्त से उठते हैं वासणा उठ करके आगे संकल्प करता है यित्त शब्द का अर्थ संकल्प चित्त, ये है तेन न, न ये कर्मधारय हो जाएगा तेन ऐस प्राणम आयाती उस चित्त के साथ होकर के ऐस एस, एस जीव प्राणम आयाती उस संकल्प वाला होकर के वह जीव प्राण मुख्य प्राण में एक हो जाएगा ऊपर में दिया था कि इंद्रिय मन में एक हो गया मन अभी तत्संकल्प वाला हो गया तत्संकल्प अर्थात जो शरीर आगे प्राप्त करेगा तद शरीर वाला हो जाएगा अर्थात अपने आप को मानने लगेगा वही हो गया हो जैसे स्वप्न में होता है कभी पक्षी हो गया कभी देवता हो गया कभी अन्य कोई पशु भी हो गया इसी प्रकार की अंतिम समय में भी चित्त उसी तदाकार हो जाएगा जो शरीर उसको आगे मिलेगा क्योंकि वही उसी का हित तो स्मरण करता अधिक स्मरण किया है सारा जीवन तेन ऐस ऐस जीव उस चित्त वाला हो करके मुख्य प्राण में वो समा जाएगा लीन हो जाएगा और प्राण तेजसा युक्त है तेज अर्थात उदान वायु जो ऊपर मंत्र में कहा गया अभी प्राण मुख्य प्राण जिसमें जीव और मन के साथ इंद्रियों के साथ सब एक हो गए वो प्राण तेजसा अर्थात उदान के साथ युक्त हो करके आगे उदान वायु उसको ले जाएगा सह आत्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति सह आत्मना आत्मना जीवे यह उदाहरण वायु जीव के साथ जीव के साथ अन्य लोक में चला जाएगा कहाँ कहते हैं यथा संकल्पितम जैसे उसका मन में संकल्प हुआ है संकल्प अर्थात शोभन बुद्धि हमको आगे यह शरीर चाहिए हमको ये सब भोग करना है इसी प्रकार के जो अपना संकल्पितम लोक नयती उदान वायु इस जीव को और जीव के साथ मन इंद्रिय ये सब सबको ले जाएगा ये गीता में भगवान पंचदश अध्याय में कहते हैं ना उत्क्रामंत स्थितं वापि वा गुणान्वित विमुडाना उसका पूर्व श्लोक है शरीर शरीर शरीरम यदा इच्छा आपनोतीक्रामती ईश्वरम तो गृहत्वता संयाति वायुर्गंधा निवास या था वही श्लोक हैं ये सब को ले करके वह जीव चला जाता है जीव चला जाता है अर्थात तो उदान वायु उसको ले जाता है यथा संकल्पितम लोकम जैसे कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार उसका अंतिम समय में संकल्प होगा और उसी लोकों को प्राप्त करेगा अगर हम अधिक महत्व बुद्धि रख करके वही चिंतन करेंगे हमको तो परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए चाहे हो ना हो हमारा सामर्थ्य हो ना हो कितना लक्ष्य तो ऊंचा रखें, हमको तो निर्गुण निराकार परमात्मा का प्राप्त हो जाना चाहिए अगर इस संस्कार को हमको बनाते रहेंगे अभी जो जीवन है तो अंतिम समय में तो उसी अनुसार हमारा विचार होगा कि आगे जीवन तो हमको ऐसे ही मिलेगा जिसमें हम वो निर्गुण निराकार परमात्मा प्राप्ति के लिए पूरा उद्यम करेंगे क्योंकि अंतिम समय में हमको वही विचार है सर्वदा अर्थात लक्ष्य तो ऊँचा रखे यह विद्वान प्राणं वेद न हास्य प्रजाहीते मृतो भवती तदेश श्लोक है यह विद्वान जो प्राण का यह सब जो कहा गया इसको जानता है तो इसका कैसे वो शरीर कहाँ से उत्पन्न होता है कैसे शरीर में आता है कैसे रहता है ये सब आगे मंत्र में इसको स्पष्ट करते हैं अश्य प्रजा न ही अतः उसका जो पुत्र पौत्र प्रपौत्र यह जो परंपरा है उसका वंश परंपरा उसका छेदन उच्छेदन नहीं होता है और अमृतो भवती प्राण का यह सब स्वरूप को जानता है तो प्राण सायुज्य को प्राप्त कर लेता है अमृत हो गया प्राण अर्थात हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ के साथ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है आगे कहते हैं य एवं विद्वान एवं इस प्रकार जानता है क्या जानता है आगे कहते हैं उत्पत्ति आयतिम स्थान विभुत्व च पंच था आध्यात्म चाणस विज्ञाया मृतमश्नुतेमृतमश्नुतेम आयतिम एक तर है ना आयतिम एक तकर है, है। उत्पत्ति ये प्राण का उत्पत्ति कहा गया प्राण का उत्पत्ति परमात्मा से ही होता है होता है और इसका आयति इस शरीर में ये कैसे उसका आयति आगमन कैसा होता है वहाँ कहा गया था मन कृत्य शरीरे शरीर आयती मन अर्थात मन के चलते वो आगे कर्म करेगा अर्थात मन से प्रेरित होकर के कर्म करेगा कर्म से धर्मा धर्म धर्मा धर्म से इस शरीर को प्राप्त करेगा इसलिए मन कृत्य अर्थात धर्मा धर्म वसे इस शरीर में आता है आगे स्थानम स्थानम अर्थात तो यह शरीर में वो कैसे रहता है तो कहा कहा गया कि प्राणा सभी को जैसे अस्मिन ग्रामे अस्मिन ग्रामे आप रहिए अधि अधितिष्ठता इस प्रकार की जो जैसे राजा सभी को विवाह कर देता है इसी प्रकार के प्राणा स्वयं तो मुखनाशि का स्थान में रहा पायु उपस्थ इत्यादि में अपान और शरीर का मध्य भाग में समान इसी प्रकार की सभी को स्थान दे दिया और का विभुत्वम विभुत्वम अर्थात उसका स्वामी स्वामित्वम जैसे सम्राट जैसा सभी को अपने अपने स्थान में नियुक्त कर दिया विभुत्वम च एवं पंचधा पंचधा स्थापनम पांच प्रकार की क्रिया और उसके आधार पर स्थान ये सब में जो प्राण रहते हैं और चैव चाणस्य विज्ञाय बाह्य और अध्यात्म ये सबको जो जानता है बाह्य कह दिया गया था सब तो बाह्य आदित्य रूपेण चक्षु में होने वाला प्राणों को और पृथ्वी में होने वाले अग्नि देवता रूपेण अपानों को बाह्य वायु अंतरिक्ष में होने वाला वाहु रूप में समानों को ये सब जो कहा गया बाह्य अध्या और अध्यात्म यह सबको जो जान लेता है विज्ञा इसको समझ लेता है पर प्राण का तो फिर उपासना ही करता है विज्ञा अमृतम अशनुते अमृतम अर्थात प्राण सायुज्यम हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त करता है अमृतम अश्नुते दो बार कहा गया तो यह प्रश्न समाप्त कौशल सलायन का प्राण की उत्पत्ति और प्राण के कार्य विषय का प्रश्न ये पूरा हुआ अभी यहाँ तक तीन प्रश्न हो गए यह तीन प्रश्न अंतिम में प्राण उपासना जो कि हिरण्यगर्भ प्राप्त करवाएगा ये हिरण्यगर्भ ये संसार अंतर्गत है ना ये मुख्य है संसार अंतर्गत है। ये सब अविद्या का विषय है यहाँ तक ये तीन प्रश्न में अविद्या विषय का सब विचार हो गया और इसका अंतिम प्राप्ति कहाँ तक कहते हैं हिरण्य गर्भ रूप प्राप्त कर सकता है तो ये संसार विषय में कुछ प्राप्त करना है गति होगी तो कुछ साधन होगा उसके द्वारा कुछ साध्य लोक प्राप्त करेगा ये सब उसके द्वारा तीन प्रश्न के द्वारा साध्य साधन विषय का सब विचार पूरा हो गया तो भी जो साध्य से अर्थात कोई कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता है जिसको अकार्य अकृतम कहा गया वो परमात्मा स्वरूप मोक्ष मोक्षतम शिवम अद्वैतम कहा जाता है अक्षर ब्रह्म उसकी प्राप्ति के लिए पर विद्या इसका अभी विचार आरम्भ करते हैं वो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप और उसके कैसी अनुभव होगा उसके लिए आगे बताते हैं यहाँ से अर्थात ये निर्गुण ब्रह्म इस विषय का विचार आरंभ होगा अथ हैन शौरण गाग्य पपृ भगवान एक क्यति कतर एष देव स्वप्ना पश्य क्य सुख कस्म सर्वे भवन्ति संप्रतिता प्रथम प्रश्न हो गया कपन जब स्वप्न अवस्था में चला जाता है कौन सो जाते हैं सो जाते हैं अर्थात अपना कार्य नहीं करते हैं जो स्वप्न सुसुप्ति में कार्य नहीं करता है वो कभी कार्य करेगा जो स्वप्न सुसुप्ति में कार्य नहीं करेगा कब करेगा जागृत अवस्था में तो जब पूछते हैं कि कहानी स्वपंथी अर्थात तो वो किसी को पूछता है कि जो जागृत में कार्य करता है उसके बारे में प्रश्न अर्थात जागृत का धर्मी कौन है यह प्रश्न कहानी स्वपंती उसका अर्थ हो गया कि जागृत धर्मी कौन है अभी कहानी अस्मिन जागृति ये शरीर में कुछ तो सो जाते हैं और कुछ जागृत रहते हैं ये जागृत रहने वाले कौन है अर्थात जो जागृत रहेगा वही रक्षा करेगा वो शरीर का रक्षक कौन है वो पूछते हैं कतर ऐस देव स्वप्नान पश्यति ये स्वप्न कौन देखता है जो ये स्वप्न देखेगा वो किस अवस्था का धर्मी बनेगा स्वप्न अवस्था का क्योंकि स्वप्न अवस्था में वो कार्यरत है स्वप्न देखता है तो ये जो तृतीय प्रश्न हुआ ये स्वप्न का धर्मी कौन है उसको पूछते हैं आगे कश्य ए तत्त सुखम भवती अवस्था में यह जो सुख होता है ये किसको होता है तो ये सुख का अनुभव कौन करता है तो ये किस अवस्था का धर्मी को प्रश्न करते हैं सुसुप्ति धर्मी ये सुसुप्ति धर्मी विषय का प्रश्न और कश्मतिष्ठिता भवंती ये सुसुप्ति अवस्था का जो अनुभव करने वाला वो भी कहाँ प्रतिष्ठिता हो जाता है अर्थात जो निरुपाधिक अधिष्ठान तद विषय का प्रश्न जो कि ये पर का लक्ष्य है कस्म सर्वे सम प्रतिष्ठिता यह पांच प्रश्न हुआ जय जिसमें सब कुछ ये प्रतिष्ठित हो जाते हैं ये जैसा ये सूर्य का रश्मि ये सब किसमें प्रतिष्ठित है कहते हैं ये सब सूर्य में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं जब दिवस का आविर्भाव में वो सब फैल जाते हैं और जब दिवस का अंत हो जाता है सब सूर्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं इसी प्रकार की ये सारे नदी ये सब नदी कहाँ जाते हैं कहाँ प्रतिष्ठित तो होते हैं कहते हैं सब जाते हैं ये समुद्र में रुचि नाम त्रिजुकुटी लनाना ना पथजुषा नृणामेको गम्यस तमसी पयसा मरणवैव ये सभी प्राणी चाहे वो कुटिलो मार्ग में अर्थात घूम फिर के जा रहा है भटक भटक करके और कोई सीधा चल रहा है लक्ष्य उसका निश्चय हो गया कि हमको तो निर्गुण निराकार ब्रह्म प्राप्त करना है और उसके लिए साधन हो गया ये श्रवण मरण निदिध्यासन उसका साधन हो गया साधन चतुष्ट उसको और कोई प्रकार के संशय नहीं है और भटकेगा नहीं सीधा इसमें चलेगा तो वहाँ आचार्य पुष्पदंत तो कहते हैं कि रिजु मार्ग में वो जा रहा है जो थोड़ा कहेगा ये तो ये मार्ग बहुत कठिन है ये शायद ठीक नहीं है हम थोड़ा बीच में बगल में देख लें कहते हैं थोड़ा थोड़ा और बाईपास खोज लेगा और घूम के आ कर के देखेगा अच्छा वो भी तो घूम कर के आ कर के इसी में ही पहुंचता है खाली और श्रम और समय ये दोनों व्यर्थ हुआ मार्ग का विषय में जब निश्चय नहीं रहता है तो ऐसे ही होता है अभी य कहते हैं कि जिसमें सब अंतिम में प्रतिष्ठित हो जाते हैं प्रलय अवस्था में भी सब उसी में प्रतिष्ठित हो जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में भी सब जाकर के उसी में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और ज्ञान होने के बाद और सब प्रतिष्ठित सब ही नहीं रहेगा सर्वम खुलदम ब्रह्म जो कहा जाता है उस समय में केवल ब्रह्म ही है और सर्वम नहीं रहेंगे इस चतुर्थ प्रश्न के द्वारा उस अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान करवाया जाता है प्रथम प्रश्न था कानी स्वपनती कौन स्वते हैं ये स्वप्न अवस्था में उत्तर देते हैं आचार्य पिपलाद तस्में स होवाच ये यथा गार्ग्य मरीचय अर्कशास्तंग गर्वा ये तस्जो मंडल एक ता पुनः प्रचरन्ति परे देवे प्रचरित की तत्सवरे देव मनक तर्षो न श्रणोति न पश्य न न नशयते न न न क्या है न्याय पाठ नाभीवदते नत्ते बदते न विसृजते नैयायते सोपीती आचक्ष्य तस्म स ह उ उच स आचार्य पिपलाद तस्म तस्में, तस्में, तस्में। गार्ग गाराग को भी उत्तर देते हैं शौर गाग्याराग्य संबोधन करते हैं यथा यथा गच्छत अस्तम य अर्कस्य मरीचय सर्वा मरीचय एतस्मिन् तेजो मंडले एकी बवती प्रथमे दृष्टांत तो दे देते हैं दृष्टांत तो अगर समझ में आ जाता है तब हम फिर पक्ष में जाकर के विचार करते हैं नया एक लोग अनुमान देते हैं ना पहले दृष्टांत तो देते हैं और दृष्टान्त तो ये एकवादी सम्मत न उभयवादी सम्मत उभयवादी सम्मत समझाने के लिए ऐसा कुछ बात कहते हैं दृष्टांत तो देते हैं जो कि जिसको समझाया जाता है वो भी समझ जाएगा दृष्टांत तो समझ में आ जाने से आगे जो प्रतिपाद्य विषय है वो भी समझ में सरल होता है इसलिए महर्षि प्रथम में दृष्टांत तो देते हैं यथा अस्तम गर्कश्य सर्वाह परिचय अस्त दिशा में जाने वाले जो अस्त हो जा रहा है सूर्य उनके सारे मरीची मरीचीरण रश्मि एक तस्मिन तेज मंडले तेजो मंडले एक ही भवंती सारे रश्मि उसी तेज मंडल में एक हो जाते हैं और ता पुनः पुनर उदयतः प्रचलंती ता रश्म वो सब रश्मि पुनः पुनः प्रतिदिन जब सूर्य सूर्योदय होता है यह रश्मि पुनः प्रचरती प्रकर्षण चलती तिन्नाशु दिक्षु ये सब पुनः फैल जाते हैं एवं होवे दृष्टांत दृष्टान्त तो यहाँ तक समझा दिए एवं होवे वे तत्सर्व परे देवे मनसी एकी भवती तत्तर्था तत तस्यावस्थायाँ तत स्वप्ने क्योंकि प्रश्न हुआ था स्वप्न में कौन सो जाते हैं तो कहते हैं कि स्वप्न में तत्थात तस्याम अवस्थायां सर्व परे देवे मनसी एकी बवंती सर्व अर्थात इंद्रिय इंद्रिय अगर लीन हो जाएंगे इंद्रियों का विषय भी साथ में लीन हो जाएगा ये जो लय प्रक्रिया कहा जाता है अन्य उपनिषद में बृहदारण्य के उपनिषद में एकाएन प्रक्रिया है वहाँ लय दिखाया जाता है विषय इंद्रिय में लीन हो जाएंगे, इंद्रिय मन में लीन हो जाएगा यह, यह मन ये आगे प्राण में लीन हो जाएगा इस प्रकार की समष्टि में लीन हो जाएगा कहीं कह हृदय में वहाँ बताते हैं इसी प्रकार की यह तत् सर्वम सर्वम अर्थात विषय इंद्रिय यह सब परे देवे देव अर्थात यहाँ मन को देव शब्द से कहा जाता कि है किन्तु क्यों कहते मनो मन प्रकाशवान है मन स्वयं प्रकाशवान नहीं है आत्मा का प्रकाश से प्रकाशित होकर के इंद्रियों का माध्यम से विषयों को प्रकाशित करता है इसलिए मन को प्रकाशमान कहा गया देव शब्द का अर्थ प्रकाशमान मन तो से एक ही भवती यह सब इंद्रिय मन के साथ एक हो जाएंगे अर्थात वो इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर पाएंगे तेन तेन तरी तेना, तेना, तेना अर्थात क्योंकि मन में एक हो गए अपना और का संबंध नहीं रहा तो वो सब कार्य विहीन हो गए तरही तरही अर्थात तस्मिन काले है तस्मिन काल है स्वप्न काल है ऐसा पुरुष पुरुष अर्थात जो जीव है देवदत्त यज्ञ दत्त जो भी जीव है अभी जब इंद्रिय सब गोलोक च्यूत होकर के मन के साथ एक हो गए अब वो इंद्रिय और कार्य नहीं कर पाएंगे तो कहा जाता है फिर उस अवस्था में न श्रृणोती न पश्यति न जिग्रति अभी उसका मन देखता है किंतु ये सब न श्रृणती न पश्यति न जिग्रति ऐसे मृत्यु समय में भी ऐसे ही होता है उसका इंद्रिय अब सब काम करना बंद कर दिए इंद्रिय जाकर के मन में एक हो गए मृत्यु समय में भी ऐसे होता है सुसुप्ति मृत्यु कोई अंतर नहीं है मृत्यु खाली थोड़ा दीर्घ सुसुप्ति है तो वही समान ही है तो ये सब इंद्रिय और कार्य नहीं करेंगे इसलिए अंतिम समय में उसका अंदर में तो विचार चलता है जो मुमूर्सू है वो तो आगे कैसा उसका शरीर होगा जीवन होगा वो उसको दिख रहा है पुण्य किया है तो अच्छा जीवन दिखेगा कोई इष्ट देव आ रहे हैं उसको लेने के लिए पाप किया है तो यमराजा जी का दूत तो सब दिखेंगे काला कला शरीर है हस्त में दंड है पास है वो सब दिखेगा हाँ, किंतु वो सब उसका मन तो चलता है जैसे स्वप्न और ज्ञाती जो सब चतुर् पार्श्व में हो, तो वो सब क्या कहेंगे तो पूछेंगे आप सुनते हैं आप हमको देखते हैं तो फिर कहेंगे अभी तो ये सुनना ही बंद कर दिया अभी तो ये देखना ही बंद कर दिया अंतिम समय में ऐसा ही होता है सुसुप्ती मृत्यु है बराबर है प्रतिदिन रात को कहते मर जाते हैं पुनः जन्म हो जाते हैं इस प्रकार के विचार बार बार करेंगे तो फिर एक दिन इस शरीर से और ऐसे ही चला जाएगा मर जाएगा कि दोबारा इस शरीर में और फिर जग नहीं जाएगा यही तो मृत्यु है प्रतिदिन मर जाता है पुनः इसी शरीर में आ जाता है मृत्यु होगा इस शरीर में नहीं होगा दूसरा शरीर में चला जाएगा तरी ऐसा पुरुषो न श्रीणोती ये जो जीव है देवदत्ता यज्ञदत्ता जो भी नाम वाला है वे इंद्रियों से विषय ग्रहण नहीं करता है न श्रीणोती श्रवण नहीं करता है देखता नहीं कोई गंध ग्रहण नहीं करता है रस ग्रहण नहीं करता है स्पर्श का अनुभव नहीं होता है और कर्म इंद्रिय बोलता नहीं कुछ हस्त से ग्रहण नहीं करता न आनंदयते अर्थात उपस्थ इंद्रिय का व्यवहार नहीं है वायु इंद्रिय का व्यवहार नहीं है ऐसे स्थिति में कहते हैं कि न ई आयते न ई आयते कौन सा इंद्रिय कौन सा इंद्रिय में गम कौन सा इंद्रिय में होगा पाद इंद्रिय ये सब कर्म इंद्रिय का बात हो गया इसलिए कहते हैं सोपीति इति आशक्षते अब वो तो सोया हुआ है सुपीति इस प्रकार की कहेंगे फिर कृत्य अचक्षते आचक्षते सामान्य लोग कहेंगे ये अभिश्वया है ये हो गया कि कानी स्वपंती तो उत्तर हो गया स्वप्न अवस्था में कौन सो जाते हैं कार्य नहीं करते हैं इंद्रिया तो इसलिए स्वप्न धर्मी हो गए इंद्रिया आगे दूसरा प्रश्न था कानी जागृति कौन अर्थात तो जागृत रहते हैं शरीर का रक्षा कौन करते हैं तस्मिन् पूरे जागृति गर्भपत्यो हवा ऐसो पानो बयानो अन्ह्य पचनो यद् गापत्याद प्रणीयते प्रणयनाद आहवनीय प्राण प्राणा प्राण ही अग्निपन्े जागृति प्राण पूरे पूरे अर्थात शरीरे इस शरीर में तो ये प्राण ही जागृत रहता है ये जो शरीर है पूरा कह दिया जाता है पूरा में जैसे कुछ द्वार होते हैं उसमें कुछ कार्य होते हैं करने वाले कुछ रहते हैं व्यक्ति सेवक इसी प्रकार के शरीर भी वही है इसमें भी द्वार है गीता में तो नव द्वार कहा गया और कठोपनिषद में कितने द्वार कहा गया एकादश द्वारा कहा गया शास्त्र का जो विचार करेंगे उनको अधिक और दो द्वार उपलब्ध होगा इस देह में यह प्राणाग्नि प्राण अग्नि वो सब जागृत रहते हैं शरीर का धारण करते हैं रक्षा करते हैं इसमें कहते हैं गर्भपत्य ये जो अग्नि है यह प्राण कैसा प्राण कह दिया गया प्राण अग्नि अभी बताते हैं गर्भपत्यो हवा एशो अपान गर्भपत्य अग्नि गृहपत्य रिदम यति जो गृह स्वामी है उसका घर में सर्वदा जलने वाला ये गर्भपत्य अग्नि होता है जिससे लेकर के वह अपना अग्निहोत्र कर्म करता है तो गर्भपत्य अग्नि इसको अपान वायु के साथ कहा गया अपान ये प्राण का एक विभाग हुआ और बयानो अनुहार्य पचन बयान वायु जो कि ये सर्वत्र शरीर में विद्यमान है हृदय से दक्षिण छिद्र के माध्यम से यह बयान वायु निकल करके जो पूर्व में कहा गया बहत्तर करोड़ से अधिक ये नाड़ी में विचरण करता है पूरा शरीर में किंतु हृदय से दक्षिण छिद्र के द्वारा वो निकलता है निकलने से दक्षिण छिद्र से निकलता है तो उसको दक्षिणाग्नि के साथ समान कर दिया गया अर्थात ब्याहन दक्षिणाग्नि दक्षिणाग्नि अनुवाहार्य पचन तो अनुहार्य पचन उसको कहा जाता है अहवनीय अग्नि का दक्षिण दिशा में वो होता है इसलिए दक्षिणाग्नि भी कहा जाता है तो दो हो गया गर्भपति अग्नि हो गया अपान और दक्षिणाग्नि अनुवाहार्य पचन को क्या कहा गया ब्यान तो आगे कहते हैं प्राण के लिए कहते हैं यद गर्भपत्या प्रणीय गर्भपत्यो को क्या अग्नि कह दिया गया गर्भपत्य अग्नि को क्या कह दिया गया अपान यह अपान से प्रणयन होता है गर्भपत्य से जैसे प्रणयन होता है गर्भपत्य अग्नि जो कि गृहपति का घर में सर्वदा जलते रहेगा अग्निहोत्र करे अथवा अन्य कौन कर्म करे तो वो अग्नि से अग्नि ला करके अन्य के कुंड में स्थापन करेगा उसको कहा जाएगा आहवनय अग्नि आहवनय उसी अग्नि में हवन करेगा गर्भपत्य अग्नि में हवन नहीं करेगा ये आहवन्य लाया गया जैसे गर्भपत्य से आहवनय लाया जाता है इसी प्रकार की अपान वायु से प्राणवायु निकलता है प्राणवायु जो यह श्वास नासिका के माध्यम से बाहर जाता है कहाँ से आता है कहते हैं अपान वायु से आता है इसलिए यह प्राणवायु को प्राण इसको आहोवनीय अग्नि के साथ समान करके कहते हैं प्राण आहोवनीय अग्नि जैसे आहोवनीय अग्नि गारहवपत्य से आता है इसी प्रकार यह प्राण अपान से आता है आगे कहते हैं यद् यदु्वास निश्वास एतौ आहुति साम नयती सनोहवा सा यजम इष्टफल एवं उदाहन स एन यजम अहर, अहर ब्रह्म यद् यद, यद यस्मात् उछ्वास निश्वास यह दोनों ये चलते रहते हैं उछ्वास उच, उछ्वास बाहर निकलना निश्वास निश्वास निर्गत निश्वास बाहर निकलना उच्छ्वास फिर अंदर जाना हाँ उच्छ्वास क्योंकि उच्छ्वास होने से कहते हैं फूल जाएगा साथी इत्यादि अर्थात जब लेगा तब निश्वास निर्गत श्वास बाहर जाएगा इस प्रकार के लेंगे उच्छ्वास कहीं कहीं के प्रश्वास कहते हैं प्रकर्ष श्वास अंदर में जो लेता है ये उच्छ्वास निश्वास ये दोनों जैसे अग्निहोत्र का दो आहूति होते हैं इसी प्रकार की ये उच्छ्वास निःश्वास ये दोनों होते हैं प्राण और अपान का कार्य जो उच्छ्वास अंदर में जाता है खींचा जाता है वो कौन सा वायु का कार्य होता है अपान वायु का और जो बाहर जाता है प्राण का तो उच्छ्वास निश्वासो ये दोनों जो समम नयति उच्छ्वास निश्वास हो द्वितियावचन ये दोनों को जो समान करेगा प्राण और अपान को जो समान करेगा उस वायु को क्या कहा जाएगा समान वायु इसलिए कहते हैं समम नयति इति समान प्राणपान को समान करेगा करेगापान समाभ्यंतरी चारिण उसका कार्य है प्राण को समान करेगा और मनोह व यजमान ये उच्छ्वास निश्वास को अग्निहोत्र का आहुति कह दिया तो आहुति करने वाला यजमान होता है इसी प्रकार के और प्रश्वास ये सब क्रिया कह देंगे इसके लिए मन ही यजमान है आ, अर्थात मन ही ये सब को चलाएगा चलाएगा अर्थात मन के चलते अर्थात ये कर्म हुए हैं वो कर्म के चलते उसका जो प्रारब्ध बना हुआ है उसके चलते ये उच्वास उच्छ्वास निश्वास चलते रहेंगे प्रयत्न तीन प्रकार की है नया लोग सिखाते हैं एक प्रवृत्ति होगी और एक निवृत्ति होगी और एक तीसरा प्रयत्न जीवन योनि प्रयत्न तो जीवन योनि अर्थात जीवन देने वाला जो प्रयत्न वो सब जीवों का हाथ में नहीं है वो परमात्मा का हाथ में है तो कुछ तो जीवों को दिया गया परमात्मा ये कहते हैं ना कि स्वायत्त शासन कहते हैं ना कुछ तो दे दिया सामर्थ्य दे दिया कुछ अधिकार दे दिया किंतु बाकी कुछ अधिकार रखेगा स्वयं अपने पास रखेगा किंतु कुछ दे देगा जैसे कहते ना ऐसा देश जो चलता है तो देश में अर्थात मतलब मुख्य के पास कुछ अधिकार रहेगा बाकियों को और कुछ अधिकार दे देगा क्यों कहते हैं बिल्कुल कुछ अधिकार नहीं देगा तो खेलेगा नहीं कार्य नहीं करेगा इसी प्रकार की परमात्मा भी अपने पास में वो रखे हैं जो जीवनयोनी प्रयत्न वाला जिसके आधार पर शरीर जिएगा और जीव को कुछ अधिकार दे दिए हैं किसके ऊपर कहते हैं इंद्रियों के ऊपर अधिकार दे दिए हैं जीव इंद्रियों का मालिक आपको जो चाहे कर सकते हैं किंतु शरीर को चलाना इंद्रियों को बल देना ये तो हमारा काम है वो जीवन योनी प्रयत्नों से चलेगा इंद्रिय अगर नहीं चलेगा तो व्यक्ति मर जाएगा क्या मरेगा नहीं वो कहते को ना कोमा में रहेगा जैसा वो जीवन योनी प्रयत्न वो परमात्मा का हाथ में है उससे ये हृदय चलता है ये फेफड़ों चलते हैं ये जो कहते हैं यकृत किडनी ये सब अर्थात जीव शरीर में जो मुख्य कार्य करने वाले हैं वो सब जीवन योनी प्रयत्न जो कि परमात्मा परमात्मा से ये नियंत्रित होते हैं और परमात्मा अपने कर्मों के अनुसार उसको नियमन करते हैं अर्थात जैसे किया है इसलिए कहा गया कि मनो यजमान ये जो उच्छ्वास निश्वास ये चलते रहते हैं ये मन ही इसको करवाता है और इष्टफलम एवं उदान उदान, उदान उदान इष्टफल उदान उदान वायु इष्टफल प्राप्ति करने के लिए ले जाता है तो उदान हो गया कारण इष्टफल हो गया कार्य कारण अर्थात निमित्त कारण उदान वायु ले जाता है तो निमित्त कारण और कार्य में यहाँ समानाधिकरण करके कह दिया गया इष्टफलों को उदान कह दिया गया और यह जो उदान वायु ये तो सुसुप्ति मृत्यु समय में शरीरांतर प्राप्ति के लिए ले जाएगा तो जैसे मृत्यु है ऐसे सुसुप्ति भी है बराबर है मृत्यु का समय में उदान वायु शरीरांतर प्राप्ति के लिए ले जाएगा सुषुप्ति समय में यही उदान वायु जीव को लेकर के परमात्मा के साथ एक कराएगा कहा जाता है सता सौम्य तथा सम्पन्न भवती ये भी उदान वायु का कार्य है तो ये जो स्वप्न वृत्ति से हटा करके वो सुसुप्ति में ले जाएगा ये भी उदान वायु का कार्य है तो जिस समय में जीवन मुमूर्स अवस्था में आ जाता है इंद्रियतः तो उपसंगार हो गए आगे किंतु मन चलता है आगे जो प्राप्त होगा तद विषय का चिंतन चलता है और जब समय हो जाएगा उदान वायु इस मन को बंद करवा देगा करके फिर खींच करके ले जाएगा इसी प्रकार की सुसुप्ति अवस्था में भी ऐसा ही होता है स्वप्न चलता है जब उसका समय आ जाएगा स्वप्न फल देने वाला कर्म जब अंत हो जाएगा उदान वायु अब मन को बंद करवा देगा करके ले जाएगा परमात्मा के साथ एक करवाएगा आनंद अनुभव करवाएगा तो इसलिए यह मंत्र कहते हैं कि स स उदान एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति उदान वायु इस जीव को प्रतिदिन ब्रह्म गमयति ब्रह्म अर्थात सुखम परमात्मा के साथ एक करके सुख प्राप्त करवाएगा अच्छा, यह द्वितीय प्रश्न हो गया कि जागृति कौन सब जागृत रहते हैं आगे कहा जाता है तृतीय प्रश्न था कतर एस देवह स्वप्नान पश्यति ये स्वप्न कौन देखता है इसमें अभी श्रुति उत्तर देती है अत्र स्वप्ने महिमुवती दृष्टि दृष्टमुप्युत श्रुतमेवादमृोति देश दिगंतरश्च प्रभूत पुनः पुनः प्रत्युभवृष्ट च च च दृष्टि च्रुत च्रुत चाभूत चुभूत चर्व पश्य पश्य अष दे स्वने महिमती पूर्व मंत्र में कहा गया था अतः तो अस्व देवे परे देवे मनसी एकी भवती तो वहाँ देव शब्द से मन को कहा गया था इसी को कह रहे हैं कि अत्र अत्र था स्वप्नावस्थायां एस देव शब्द से किसको कहा गया था मन तो मन स्वप्न में महिमान अनुभवती मन स्वप्न में अपना महिमा को अनुभव करता है ये साधारणतः तो हम लोग पढ़ते हैं कि अन्यत्र जब ग्रंथ में विचार होता है कहते हैं कि ये जो अंतःकरण स्वप्न अवस्था में विषयाकार हो जाता है जागृत अवस्था में यह अंतःकरण दृश्य कोटि में रहेगा ना दृष्टा कोटि में रहता है प्रमाता जब होता है दृष्टा कोटि में किंतु ये जब स्वप्न अवस्था आता है कहते हैं मन ही परिणमित तो हो जाता है विषया और दृश्य कोटि में आ जाता है और साधारण तो हम लोग यही विचार करते हैं कि स्वप्न का दृष्टा कौन होता है साक्षी होता है तो यहाँ किंतु कहते हैं कि मनः महिमानम अनुभवती अर्थात स्वप्न का दृष्टा मन होता है इस प्रकार कहा जाता है वास्तविक स्वप्न में मन का महिमा यही है कि स्वयं विषय कोटि में भी जाता है और स्वयं विषयी कोटि में भी जाता है दृश्य कोटि में भी जाता है दृष्टा कोटि में भी जाता है किंतु अलग अलग भूमिका करके मन उसमें जो संस्कार है वो अविद्या में आकार को अर्पण करता है ये स्वप्न अविद्या वृत्ति है वो प्रमातवृत्ति नहीं है ये जो अविद्यावृत्ति होती है स्वप्नों समय में ये अविद्यावृत्ति में ये विषय कहाँ से आते हैं कहते हैं यही मन ही देता है तो मन जब ये विषय अर्पण करता है तो इसलिए वो विषय दृश्य कोटि में रहेंगे ना दृष्टा कोटि में रहेंगे दृश्य कोटि में और ये विषय कौन अर्पण करता है अविद्यावृत्ति में मन इसलिए मन भी विषय अर्पण करके दृश्य कोटि में मान लिया जाएगा और साक्षी ये जो स्वप्नों को देखेगा उस समय में मन नहीं रहने से जैसे सुसुप्ति में साक्षी ये विषय को सब अनुभव कर लेगा नहीं कर लेगा तो जागृत स्वप्न में जो भी विषय अनुभव होते हैं तो मन की आवश्यकता है नहीं है है मन उपाधिक होकर के साक्षी विषयों का अनुभव करता है तो दृष्टाकुटि में भी मन साक्षी का उपाधि बन करके आया और दृश्य कोटि में भी अविद्यावृत्ति में विषय अर्पण करके गया तो दृश्य कोटि में और दृष्टा कोटि में दोनों पक्ष में आकर के कहते हैं ये मन का महिमा है ये दोनों कर सकता है तो वो मनो दोनों पक्ष में रह करके वो इस प्रकार की करेगा दृश्य भी होगा दृष्टा भी होता है अच्छा अभी स्वप्न में क्या देखता है कहते हैं यदृष्टम दृष्टम अर्थात जागृत अवस्था में कहीं पूर्व में कहीं देखा है तो तदृष्टम अनुपश्यति यदृष्टम प्रथमांत तद दृष्टम द्वितीयांत अनुपश्यति व दृष्ट को फिर देखता है इसलिए भगवान बास्यकार पंचीकरण में ये स्वप्न का लक्षण कहते हैं उपसंग्रिते उपसाण उपसंगते जागर संस्कार ज्यय स विषय स्वप्न कपस उपस उपसंहारे अथवा उपसृते सह कपसृृतेषु हरना उपसु कर्ण इंद्रिय इंद्रिश उपसंगहार हो गए उपसहारा गोलक्युत होकर कार्यक्षम नहीं रहें जब ये सब कर्ण उपसंगार हो गए कहते हैं जागृत तो संस्कार ज प्रत्यय प्रत्यय शब्द का अर्थ वृत्ति तो यह जो वृत्ति व जागरित तो संस्कार ज जागृत अवस्था में जो सब संस्कार हुआ है उसी से ये वृत्ति होते हैं और सब विषय स्वप्न में भी विषय रहते हैं क्योंकि स्वप्न में लगता है कि मैं ये पदार्थ देखता हूँ जागृत में बैठे बैठे कुछ सोचता है उस समय मानता है कि पदार्थ सामने में है बैठे बैठे कुछ सोचता है मनोराज्य करता है वो जानता है कि पदार्थ या नहीं है किंतु स्वप्न में ऐसा लगता है क्या कि बाहर में पदार्थ नहीं है ऐसा स्वप्न में लगता है क्या पदार्थ तो है लगता है इसलिए कहा जाता है कि स्वप्न की जो वृत्ति होती है अविद्यावृत्ति होती है वो स विषय उसमें विषय होते हैं और वो विषय व्यावहारिक है नहीं है क्या है वो प्रातिभाषी इसलिए उसका स विषय कहा गया वो विषय कहाँ से आता है कि न जागृत संस्कार जृष्टम तद अनुपश्यति यद्रुतम जागृत अवस्था में श्रुतम एवं अर्थम अनुसृणती और देश दिगंतरे से कहीं अन्य देश में कोई दिग में कुछ देखा था पुनः पुनः प्रत्यनुभवति स्वप्न में उसको पुनः अनुभव करता है और दृष्टम च अदृष्टम च ये सब देखता है दृष्टम इस जन्म में देखा है अदृष्टम इस जन्म में देखा नहीं है किंतु को स्वप्न में देखता है वो पूर्व जन्म में देखा होगा श्रुतम च श्रुतम च जो इस जन्म में सुना और इस जन्म में नहीं सुना किंतु पूर्व जन्म में सुनकर के संस्कार है वो भी कभी स्वप्न में लगेगा सुन रहा है कभी कभी जो सुनते हैं कि किसी महापुरुष से कुछ बात होता है मतलब कुछ व्यक्ति से कुछ बात होता है वो व्यक्ति को इस जन्म में देखा नहीं जानता नहीं कहते हैं पूर्व जन्म में वो सब संस्कार दृढ़ होने से स्वप्न में वो दिखते हैं कभी अनुभूतम च अनुभूतम च इस जन्म में कुछ अनुभव किया है और इस जन्म में अनुभव नहीं किया है किन्तु पूर्वजन्म का अनुभव है वो भी सब स्वप्न में दिखते हैं सच्च असत्य सत्यर्थात व्यावहारिक असत प्रातिभाषिक ये सबको सर्व पश्यति और सर्वह पश्यति सर्वह पश्यति अर्थात सर्व मन उपाधिक हो कर के वो देखता है मन में अनंत संस्कार है वो सारे संस्कार उपाधि विशिष्ट होकर के वो जीव स्वप्न देखता है सब कुछ ये है अंतःकरण में संस्कार रूप में पड़ा हुआ है ये हो गया तृतीय प्रश्न कतर एष देव स्वप्ना पश्यति आगे कहते हैं तो कसत सुखम भवति अर्थ सुसुप्ति का धर्मी पूजते हैं आनंदमय को अनुभव करता है उस समय में स यदा भवति तेजसाभूत ये सैव स्वप्ना पश्यथत शरीर अथत अथ एक शरीर एक स यदा स सो जो स्वप्न देखता था वह देव तेजसा अभिभूतो भवती तेज अर्थात तो नाड़ी में होने वाला जो पित्त तो, अर्थात तो अब वो नाड़ी में व्याप्त नहीं हो करके अभिभूत तो हो जाएगा अर्थात तो पूरी तत्त्व में चला जाएगा तेज के द्वारा अभिभूत तो हो गया नाड़ी में रह करके स्वप्न देखता था जब वो तेज से अभिभूत तो हो जाएगा अर्थात तो नाड़ी में नहीं रह करके पूरी तत्व में जाएगा और स्वप्न नहीं देखेगा अत्र स्वप्न न पश्य अब मन और स्वप्न नहीं देखेगा जब स्वप्न नहीं देखेगा कहते हैं तस्मिन शरीरे तस्मिन शरीर सुखम भवती अथ एत नदी है और अधिक अच्छा तो इसलिए वो शोभन पाठ रख दिए हैं अच्छा किंतु काटे नहीं बढ़ो महाराजी अच्छा ठीक है तो इसलिए अच्छा तो पुस्तक में वो भी टिप्पणी आना चाहिए फिर है अच्छा ठीक है तो फिर चलेगा हाँ एक शरीरे शरीर एक भवति तो भवती स्वप्न और दर्शन नहीं होता है तो फिर ये सुख होता है सुख होता है अर्थात आनंदमय कोष में प्रतिबिंबित तो होते हैं वो सच्चिदानंद ब्रह्म उसको कहा जाता है कारण आनंद होता है विषय आनंद से वो कारण आनंद अधिक महत्वपूर्ण है मन उस समय में कहते हैं कि अभी कोई विशेष विज्ञान नहीं करता है और तो मन अपना लीन हो गया अविशेष ज्ञान रूपेण विशेष विज्ञान नहीं करता है तो सामान्य रूपेण मन सामान्य कारण रूपेण रहता है सुषुप्ती अवस्था में जब स्वप्न जागृत होता है तो मान पूरा शरीर में फैल जाता है नाड़ियों में फैल जाता है और जब सुषुप्ती अवस्था आता है तो इंद्रियों के साथ यह मान ये सब उपसंग्रित होकर के पूरी तत्व में आ जाते हैं दृष्टांत तो देते हैं जैसे पहले दिया गया था कि सूर्य का रश्मि जैसे अस्त होने का समय में सब उपसंग्रहित हो जाते हैं इसी प्रकार की सुषुप्ती अवस्था जब आती है यह मन कार्य नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जो मन को कार्य करने के लिए वासना उद्भूत होना चाहिए स्वप्न में वो वासना द्वारा सब पीहित तो हो जाएगा बंद हो जाएगा तो वासना द्वारा पीहित तो हो जाने से मन कार्य नहीं करके वो भी उपसंग्रित हो जाएगा हृदय में और पंचम प्रश्न था कस्मिन सर्वे सम प्रतिष्ठिता किस में सब कुछ प्रतिष्ठित हो जाते हैं अधिष्ठान चैतन्य के बारे में प्रश्न था स यथा सौम्य वयांसि वावृक्ष संप्रतिंते हे तत्स पर आत्मनि संप्रतिते दृष्टांत देते हैं हे सौम्य संबोधन करते हैं गार्गी को यहांशी वयांशी अर्थात पक्षिण पक्षी वास वृक्षम ब्रिक्ष्यम, जिस वृक्ष में वास करते हैं जब समय आता है तो सब अर्थात रात्रि हो जाता है उनके लिए तो सम्रतिष्ठानते सब वो वृक्ष में आ जाते हैं एवं हवे तत् सर्वम पर आत्मनि सम प्रतिष्ठाते इसी प्रकार के वो सब कुछ पर वो सब कुछ क्या है आगे मंत्र में कहेंगे पर अर्थात शुद्ध चैतन्य में वो सब प्रतिष्ठित तो हो जाते हैं कौन प्रतिष्ठित तो होते हैं तत् तो तो सर्वम के सर्वे उसको आगे मंत्र में कहते हैं आगे दो मंत्र आएंगे जिसमें जो सब प्रतिष्ठित तो हो जाते हैं यह चैतन्य में उसको बताएंगे अभी प्रथम मंत्र जो आगे अष्टम मंत्र है उसमें तो सब उपाधि का लय कथन होगा जब उपाधि का लय हो जाएगा दर्पण है तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा अगर दर्पण ही टूट गया तो फिर वो प्रतिबिंब रहेगा नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब नहीं रहेगा तो वो जो प्रतिबिंब विशिष्ट होता है वो पदार्थ वो सब कुछ नहीं रहेंगे तो उसको कहा जाएगा उपहित तो का भी लय हो जाएगा जब वो पुष्प है तो स्फटिका लाल दिखता है पुष्प हो गया उपाधि जब पुष्प ही हट जाएगा तब स्फटिका लाल स्फटिका और दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा पुष्प को कहा जाता है उपाधि लाल स्फटिकों को क्या कहा जाता है उपहित और स्वच्छ स्फटिकों को कहा जाता है उपध्येय जिसके साथ उपाधि मिलने से उपहित बनता है जब उपाधि लाल पुष्प ही चला गया और उपहित का उपहितत्व नहीं रहा वो उपधेय बन जाता है ये आगे दो मंत्र में वही देखेंगे दिखाएंगे अर्थात उपाधि तो गया और उपहित तो बच गया उपहित तो भी नहीं रहा उपहित तो का भी लय हो गया अर्थात वो उपधेय बन गया दो मंत्र आगे उसको कहेंगे इसी प्रकार के लय होता है वेदांत तो वही बार बार कहेगा कि उपाधि का लय करवाए उपाधि का लय अर्थात उपाधि से तादात्म्य हटा लेने का है ये सब शरीर मन बुद्धि ये हम नहीं है पृथिवी च चापच्चापो चेजस तेजमा चायुश्च वायुमा चाकाशाकाशमा चक्षुश द्रष्टि श्रोत्र च्रोतव्य घ्राण्रात रसच रसयित स्पर्शित वक्त हस्तौचा दातस्थान आनंद पायुश्च विसर्जयित पाद चं मन मंत बुद्धिस् बोधवचाहकारस्ाहकर्तव्यं चित्त चेतव्यंच तेजस विद्योत प्राणस विधारयित पृथ्वी च और पृथ्वी मात्रा च पृथ्वी मात्रा कहने से पंचीकृत है और अपंजीकृत को लेंगे अपंजीकृत तन्मात्रा अर्थात पृथ्वी तन्मात्रा को और कुछ दूसरा नाम में भी कहते हैं गंध तन्मात्रा तो पृथ्वी मात्रा से अगर तन्मात्रा को ले लिया जाएगा तो फिर पृथ्वी जो प्रथम कहा उससे क्या लेंगे स्थूल पृथ्वी लेंगे अर्थात जब लय होंगे कहते हैं स्थूल पृथ्वी तो तन्मात्रा में लय हो जाएगा और ये तन्मात्रा भी लीन हो जाएंगे पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च इसी प्रकार के आपस च आपो मात्रा च अमात्रा अम होना चाहिए आपो हो मात्रा जस का रूप रखे हैं छंद लुक नहीं हुआ इसी प्रकार की स्थूल जल और सूक्ष्म जल अपंचत तेजस तेजो मात्रा च इसी प्रकार की सब पंचीकृत अपीकृत सब लीन हो जाते हैं वायु च वायु मात्रा च आकाश यहाँ तक भूतों का लय कह दिया गया पंचीकृत पंचीकृत आगे चक्षुश्च द्रष्टव्यम च हो गया विषय चक्षु हो गया इंद्रिय और चक्षुश चह करके देवता, ये भी लीन हो जाते हैं सब आगे श्रोत्र च श्रोतव्यम च तो यहाँ स्रोत्रम कहने से इंद्रिय हो गया उसका अनुग्राहक देवता अनुग्राह का देवता अध्यात्म भी होते हैं और वो बाह्य भी है ये यह दोनों यहाँ दोनों देवता को ले लेना है वास्तविक अधिदैव है वो और अध्यात्म रूपेण अनुग्राहपेण रहते हैं ग्राणम च चा, घातव्यम चाणेन्द्रिय तदिष्टात्री देवता घ्राणस्य देवता कौन होते हैं श्विनी कुमार औ अश्विनौ ऐसे कहा गया अगे रसस रसयितव्यम चे रसनाइंद्रिय का कौन देवता है वरुण अगे त्वच स्पर्शयितव्यम च आगे वाक् च वक्तव्यम च यहाँ से वाक् से ये कौन सा इंद्रिय आ गया कर्म इंद्रिय आ गया उसके पूर्व तक तो इंद्रिय हो गए हस्तौ च आदातव्यम च हस्तोर इंद्रह जिसका देवता होगे वो भी लीन हो जाएंगे आगे उपस्थ आनंदव्यम आनंद च उपस्थ इंद्रिय और उसका अभिमान्य देवता प्रजापति वो सब लीन हो जाएंगे पायुश्च विसर्जयितव्यम च पायोर मृत्यु हो अच्छा हाँ पाद च गंतव्यम च पादयोर विष्णु वो भी विष्णु भी लीन हो जाएंगे आगे मन से मंतव्य मन और मन का जो मन का मन मन का क्या कार्य है संकल्प विकल्प करेगा और मंतव्य उसका जो विषय जिस विषय का संकल्प करता है बुद्धि बुद्धि का कार्य निश्चय आत्मिका बुद्धि और बोधव्यम जिस विषय का निश्चय करता है अहंकार से अहंकार अहंकार अर्थात जो सत्ता विषय का अंतकरण वृत्ति मैं हूँ इसको कहते हैं अहंकार तो यह अहंकार अहंकर्तव्यम च और चित्तम च चित्त चित्त का इसका कार्य हो गया स्मरण करना चेतितव्यम जो स्मर्तव्य विषय यह सब या एक ही सत्ता है अंतकरणा इसका चार रूप हो जाते हैं जैसे स्मरण आया अच्छा कल तो कल नहीं अर्थात आगे जब गए छुट्टी आएगा तो थोड़ा नीलकंठ भगवान का दर्शन करेंगे बहुत दिन हो गया अभी ये स्मरण हुआ स्मरण होने के बाद मन आरंभ करेगा कार्य क्या करेगा वो आगे छुट्टी में जाएंगे तो वह दो दिन छुट्टी है आगे फिर आठ दिन पास चल रहा है तो समय नहीं होगा क्योंकि आएंगे तो थक जाएंगे ये मन इस प्रकार करता रहेगा नहीं, नहीं जाने का समय में चले जाएंगे आने का समय गाड़ी में आ जाना ऐसा फिर ये करेगा ये मन का कार्य हो गया कुछ स्मरण हुआ आगे मन का कार्य हुआ सर्वदा स्मरण से मन का नहीं मन कभी कुछ देख करके भी इंद्रियों से कर सकता है उसके आगे बुद्धि निश्चय करेगा नहीं नहीं जाना ही है तो आरती के बाद तुरंत निकल जाएंगे बारह बजे तक वापस आ जाएंगे हो जाएगा कार्य कहते हैं ये बुद्धि निश्चय किया आगे अहंकार क्या करेगा उसका कार्य कहते हैं मैंने निश्चय किया मैं तो जाऊँगा उस दिन ये जो स्वसत्ता को अर्थात तो बताता है स्वसत्ता उसका अभिव्यक्ति का जो अभिव्यक्त करने वाले जो वृत्ति है अभिमान लक्षण अंतकरण कहते हैं उसको अहंकार कहते हैं ये चार कार्य है इनका मनोबुद्धि अहंकार चित्तम करणमातरम संशय संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषयाई में ये चार उनका विषय होते हैं ये वेदांत परिभाष में दिया गया है श्लोक को देखेंगे आगे चित्तम च चेतव्यम च हो गया तेजस च विद्योतव्यम च तेज तेज शब्द से त्व में होने वाला जो प्रकाश कांति ये जो तौग का जो कार्य करने का सामर्थ्य उसको नहीं त्विन्द्रिय में जो कांति रहता है वो तौग में रहने वाला कांति किसको प्रकाश करेगा कहते हैं तौग को प्रकाश करेगा विद्योतव्यम विद्योतव्यम हो गया चर्म तौग इंद्रिय चर्म तौगिन्द्रिय में होने वाला जो कांति वो चर्म को प्रकाशित करेगा तौगिन्द्रिय चर्म है क्या जैसे चक्षु ये जो दिख रहा है ये चक्षु इंद्रिय है नहीं है गोलोक और इंद्रिय अलग है या तेज कहने से तुगिन्द्रिय में रहने वाला जो कांति विद्योतव्यम जो चर्म और प्राणस्य च च प्राण प्राण से समि प्राण समि प्राण सूत्रात्मा सूत्रात्मा और विधा रित सूत्रात्मा किसको धारण करेगा ये पूरा जगत किसमें आश्रित तो होगा ये सूत्रात्मा वही समि है विधा ये सब जो पदार्थ जगत में जो कुछ है सर्वम अर्थात अधिव अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म अध्यात्म में ये कार्य करना ये सब जिसमें आश्रित होते हैं यहाँ तक तो उपाधिलय कह दिया गया आगे उपहितलय तो ऐसा ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता, बोधा कर्ता विज्ञानत्मा पुरुषः स परेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ऐसा ही दृष्टा श्रोता ये सब दृष्टा स्पृष्टा श्रोता श्रोता घ्राता ऐसा ही ऐसा अर्थात विज्ञानात्मा कहा जाता है आगे कह दे कर्ता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष विज्ञानात्मा आत्मा तो अर्थात तो यहाँ कर्मधारा है और विज्ञान का शब्द यहाँ विज्ञात अनैन विज्ञानम इस प्रकार की करेंगे तो विज्ञान शब्द से किसको कहा जाएगा विज्ञात अनैन विज्ञानम जिसके द्वारा जानता है ये जीव जीव किसके द्वारा जानता है बुद्धि के द्वारा इसलिए विज्ञान शब्द का अर्थ हो जाएगा बुद्धि किंतु यहाँ ऐसे नहीं है यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि नहीं लेना है यहाँ अर्थात जो जानता है इति विज्ञानम जो जानने वाला तो आत्मा कहा गया पुरुष तो जानने वाला अर्थात वह शुद्ध चैतन्य जानने वाला नहीं है शुद्ध चैतन्य तो केवल होने वाला विद्यमान रहता है तो यहाँ अर्थात जो विशिष्ट चैतन्य कार्यकरण उपाधि वाला होकर के उसको यहाँ आत्मा शब्द से कहा जाता है क्योंकि कार्यकरण उपाधि विशिष्ट होकर के द्रष्टा श्रोता बनेगा ना शुद्ध चैतन्य <vaigwalk> द्रष्टा श्रोता बनेगा इसलिए यहाँ दृष्टा श्रोता कह करके कार्यकरण उपाधि विशिष्ट जो चैतन्य है उसको पुरुष शब्द से कहा गया क्योंकि शरीर को पूर्ण करता है कार्यकरण संघात को पूर्ण करता है और यह जो चैतन्य जीव का स्वरूप में जीव को जिस जिस चीज को मिला करके जीव कहा जाता है उसमें चैतन्य है चैतन्यम यदिष्ठानम लिंगदेहश्चय पुनः चिच्छाया लिंगदेहस्था तत्संगो जीव उच्य चैतन्यम अधिष्ठान रहेगा लिंग शरीर रहेगा और लिंग शरीर में होने वाले जो अंतःकरण है उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब रहेगा ये सबको मिला करके जीव कहा जाएगा तो यह जो चिदाभास हो गया वो चिदाभास चैतन्य का आभास है जैसे सूर्य का प्रतिबिंब होता है दर्पण में तो जब कहा जाएगा कि यह प्रतिबिंब और यह दर्पण ये सब मिलकर के कुछ करते हैं किंतु ये प्रतिबिंब होने के लिए वो बिंब का आवश्यकता है तो इसलिए बिंब को अधिष्ठान कहा जाएगा अधिष्ठान अर्थात तो बिंब मुख्य है इसी प्रकार की यहाँ भी यह चैतन्य ये मुख्य है और वो चैतन्य का प्रतिबिंब होता है चैतन्य का प्रतिबिंब कहाँ होगा कहते हैं अंतकरण में होगा अगर दर्पण ही नाश दर्पण का नाश हो गया तो फिर वो प्रतिबिंब रहेगा नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ गया, गया। उत्तर देंगे प्रतिबिंब और बिंब में चला गया तभी प्रतिबिंब उपाधि रहने से ये प्रतिबिंब हो रहा था जैसे कहते हैं रक्त पुष्प रहने से स्फटिका लाल हो जाता था अभी रक्त पुष्प ही चला गया दर्पण ही चला गया स्फटिका अपना शुद्ध स्थिति में आ गया उपाधि नाश हो गया तो जो उपहित तो था जो विज्ञान आत्मा पुरुष होता था ये कार्यकरण संघा तो उपाधि विशिष्ट होता था वो उपाधि ही चला गया तो उपहित तो का भी लय हो गया तो जो विज्ञान आत्मा है कार्यकरण उपाधि जो पुरुष है स परे अक्षर अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते परे अक्षरे इसलिए अक्षर शब्द का अर्थ यहाँ और माया नहीं लेना है पर अक्षर चैतन्य में आत्मनि संप्रतिते उपहित का भीलय हो गया उपाधि कालय हो गया उपहित कालय हो गया परम पर अक्षर प्रतिपद्यते सो तशरीम अलोहित शुभ्रम अक्षर वेदयते यु सौम्य सर्व सर्वती तदेश श्लोक स यो है परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते तद् अच्छा अशरीरम अलोहित शुभ्रम अक्षर वेदयते स यो है जो कोई भी अर्थात इसमें कोई निषेध नहीं है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई निषेध नहीं है वो कोई भी प्राप्त कर सकता है उपायों को लेकर के सब कुछ अन्य अन्य उपाय अन्य अन्य अधिकारियों के लिए कहा गया इसलिए उपायों को लेकर के विवाद करने का नहीं है लक्ष्य में पहुंचने के लिए सभी के लिए उपाय कहा गया अपना योग्यता के अनुसार उपाय कर ले परम एवं अक्षरम प्रतिपद्यते जो परम अक्षरम शुद्ध चैतन्य जो परमात्मा उसको जो प्रतिपद्यते जान लेता है कैसे जानता है कदम तद अच्छा छाया अच्छाया अविद्या तो अच्छायम अर्थात तो अविद्यात अशरीरम शरीर नहीं है अशरीरम शरीर शब्द से यहाँ सूक्ष्म शरीर लेंगे तो सूक्ष्म शरीर रहित है अलोहितम लोहित शब्द से स्थूल शरीर कहा जाएगा तो क्योंकि उसमें वो गुण होता है लोहित गुण कभी हो सकता है अलोहितम अलोहितम अर्थात स्थूल शरीर भी नहीं है अथवा अलोहितम लोहित एक गुण है रक्त गुण है अलोहितम अर्थात गुण भी नहीं अर्थात निर्गुण है अलोहित शब्द से स्थूल शरीर रहित तो कहा जा सकता है अथवा लोहित को गुण लेकर के निर्गुण भी कहा सकता है वो परमात्मा निर्गुण है अथवा ये अलोहित शब्द से विरज ये शब्द भी कहा जाता है लोहित शब्द से रजो को कहा जाता है ये श्वेता श्वेत उपनिषद में मंत्र है अजाम लोहित शुक्ल कृष्णा बहु प्रजा सृजम स्वरूपा अजो ये को जुषमाणो नुशेत जहाँ तेनाम भुक्त भोगाम अजोन्य वहाँ ज्ञानी और बद्धों का अवस्था कहा जाता है तो ये जो माया होती है उसका तीन अवयव होते हैं तीन गुण है सत्वगुण सत्वगुण को वहाँ शुक्ल शब्द से कहा गया रजोगुण उसको रक्त शब्द से कहा गया तमोगुणों को कृष्ण शब्द से कहा गया और माया ये तीनों गुणों को लेकर के बहु ही प्रजा सृजमान स्वरूपा त समान रूप वाले बहुत प्रजा प्रजाथा शरीर सृष्टि करता है खाली शरीर नहीं ये बहुत सारे भोग्य पदार्थ भी सृष्टि करता है और अजो ही एक जुसमाणो अनुश्ते ये माया जो पदार्थ बनाता है शरीर और भोग विषय इसको कोई अजह अर्थात तो कोई जीव इसका भोग करता है अनुशेत जूसमाण इसको भोग करके पड़ा रहता है बद्ध हो गया और इस माया को जहा तेना भुक्त भोग अजो अन्य अन्य कोई अजह अजह अर्थात अन्य कोई मुक्त पुरुष इस माया को त्याग कर देता है वहाँ लोहित शब्द से ये रज गुणों को कहा गया तो यहाँ अलोहित अर्थात ये बीरजा ये हम लोग देखे थे आया था इसमें आया था तेषा में असो बीरजो ब्रह्म लोगों को इस प्रकार के कहा गया था अलोहितम अरे शुभ्रम शुभ्रम अर्थात शुद्धम शुद्धम यह तव पदार्थ शोधितम पदार्थ को कहता है अक्षर अक्षरम अर्थात न अक्षरती ये um तत्पदार्थों को कहता है तो शुभ्रम अक्षरम कह करके वही तोम पदार्थ वही तत्पदार्थ जो वेदयते जो इस प्रकार की जान लेता है तो कौन वेद तो कहते हैं भास्कर तो वही जान सकता है जो सर्वत्यागी अर्थात वैराग्य दृढ़ होना चाहिए वैराग्य का सीमा शारीरिक तल पर नहीं रखना उसको मानसिक तल पर अधिक महत्व दे करके लेना है तो ये चाहिए जैसा एक इच्छा है और ये नहीं चाहिए ये भी एक इच्छा है वो सबसे ऊपर उठ जाना है कहते प्रारब्धम कि प्रारधम रक्षति बपहू तो फिर वो चलेगा उसी मुताबिक हे सौम्य आगे कहते हैं हे सौम्य यश तो वेद यते जो इसको जान लेता है स सर्वज्ञ ज्यां, सर्वस्व सु तो ज्ञान स्वरूप हो जाता है सामान्यतया सब कुछ जानता है सर्वो भवती वो फिर सामान्यतया सर्वरूप हो जाता है विज्ञा सह दर्व प्राण भूतातिषंत्र वेदयत यस्त सौम्य सर्वज सर्वेवा विवेश विज्ञा सह भूतानि यत्र संप्रतिष्ठन्ति यत्र अक्षरे शुभ्रे जो शुद्ध परमात्मा अधिष्ठान चैतन्य उसमें सब सम प्रतिष्ठती सम्यक प्रतिष्ठानती सम्यक प्रतिष्ठानती अर्थात अपना भेद को और नहीं रख करके जैसे ये गंगाद्या नदी गंगा यमुना इत्यादि ऐसा नदी यमुना जी तो परंपरा से जाते हैं तो ये गंगा नदी इत्यादि ये सब जब समुद्र में लीन हो जाते हैं तो हो सकता है कोई 200 किलोमीटर तक उनका थोड़ा पता चलेगा किंतु और जब गंभीर समुद्र हो जाएगा ये नदियों का कोई भिन्न सत्ता नहीं रहता है नाम रूप सब लीन हो जाता है इसको सम प्रतिष्ठान कहा जाता है कोई और इनका नाम रूप नहीं बच जाता है कौन लीन होते हैं कहते हैं विज्ञानात्मा जो उपहित तो चैतन्य था सह देव सारे देवताओं के साथ देवता इंद्रियाणी और इंद्रियों का जो अधिष्ठात्री देवता है वो सब सर्वे प्राण प्राण अक्षर अच्छा, देवी कहने से जो अनुग्राह का देवता है और प्राण कहने से जो इंद्रिय सारे इंद्रिय भी उसी चैतन्य में लीन हो जाते हैं इंद्रियों का अनुग्राह का देवता और अध्यात्म भी अनुग्राह और अधिदेव भी है वो सब लीन हो जाते हैं और आगे कहते हैं भूतानी भूतानी भी सब लीन हो जाते हैं पूर्व में मंत्र में दिखाया गया स्थूल भूत लीन होते हैं ना तन्मात्रा भी लीन होते हैं सब लीन हो जाते हैं भूतानी जिसमें सब सम्यक प्रतिष्ठानती अर्थात नाम रूप अपना भेद त्याग करके सब एक ही हो जाते हैं तद अक्षरम यस्तु सौम्य वेद उस अक्षर जो अधिष्ठान चैतन्य को जो जान लेता है वो सर्वज्ञ अवती सर्वज्ञ अर्थात तो सर्वस्व ज्ञ अर्थात तो तो सामान्य रूपेण सब कुछ जानता है ये नहीं कि इस वृक्ष में कितना पत्र है वो ज्ञानी उसको कहेगा कहा वो नहीं वो सिद्धि है वो अलग चीज है अभी सर्व रूप वही हो गया तो सर्वम एव आविवेश आभिशति सर्व सभी में वही प्रवेश कर गया जैसे कहा गया जितने मिट्टी का बर्तन दिखते हैं सभी में मिट्टी प्रवेश किया हुआ है वही सत्तास्फूर्ति देखा देता है वो सर्वरूप है यहाँ यह चतुर्थ प्रश्न हो गया इसका अधिष्ठान चैतन्य का ज्ञान तक पहुंचाया गया तो जिसको इसमें नहीं हुआ कहते हैं आगे उपासना बताते हैं और यह ओंकार का उपासना ओंकार उपासना के द्वारा पर ब्रह्म की भी प्राप्ति हो सकती है और ब्रह्म की भी प्राप्ति हो सकती है हम लोग कठो में देखे थे एत देवाक्षरम ब्रह्म ए देवाक्षरम परम कहा गया था यहाँ उसी ओंकार का उपासना ये पुनः दिखाते हैं अथ हैैन सभ्य सत्यम पप्रछ स यो ह वे तदगवन्मनुष्यसु प्रायानम ओंकार अभिया कतम वाव सोक जयती अथन एनमलाद महर्षि आचार्य सत्यम सेभ्य शिविका अपत सत्यकाम अभी वो आकर के प्रश्न करते हैं पूछते हैं हे भगवान स यो ह वे तद प्रायातम ओकारम अभि ओंकारम अभिध्यायित सो ह वै जो कोई मनुष्य से मनुष्य ही उपासना करेगा प्रायणान्तम मरणातम ओंकारम अभिध्यायित ओंकार का अभिध्यान करेगा अभिध्यान अर्थात आभिमुख्य न तत्पर होकर के चिंतन करेगा किंतु ओंकार का चिंतन करना यह आसान बात नहीं है तो केवल सन्यासियों के लिए विधान होता है त्रय त्याग होना चाहिए वो इंद्रिय सब उपसंहार हो जाना चाहिए चित्त समाहित तो होना चाहिए वही कर सकते हैं क्योंकि ओंकार का चिंतन अंतिम में यह जाकर के अहमी ये भगवान भाष्यकार कहते हैं अकार उकार उकार मकारे मकारम ओंकारे ओंकारम अहमी ओंकार ब्रह्म ब्रह्म को अहम में अर्थात पूरा जगत मेरे में लीन हो जाए और कहीं कुछ एक वासना है तो ये कहाँ लीन होगा इसलिए अधिकारी भेद से कहा जाता है ये उपासना ओंकार का उपासना अर्थात आत्मविषय का वृत्ति अहंकार वृत्ति मतलब ब्रह्माकार वृत्ति होना चाहिए इसलिए हम लोग बार बार विचार करते हैं जहाँ भी प्रणाम करें अहम इस प्रकार की विचार करके प्रणाम करें धीरे धीरे वो ब्रह्माकार वित्तीय करवाएगा अभिध्याय तो अभित तो तो एकाग्र होकर अर्था तो के अर्थात अन्य विजातीय प्रत्येक द्वारा व्यवहित तो नहीं होना है उसी का ही प्रत्यय चलना चाहिए जैसे उदाहरण दिया जाता है जैसे दीप शिखा वो कभी विचलित तो नहीं होता है एक रूप जैसे है वो कौन कर सकता है इस प्रकार के कहेंगे जिसमें ये सब है सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह त्याग संन्यास शौच संतोष अमाया भी तुम ये जिसमें है वही ये सब कर सकता है हम लोग देख सकते हैं कभी कभी लोग थोड़ा विवाद करते हैं हम क्यों ओंकार विशिष्ट मंत्र का जप नहीं करेंगे हम क्यों ओंकार का जप करेंगे ओंकार का जप नहीं करेंगे आप क्यों ओंक निषेध करेंगे कहेंगे योग्यता ये सब होना चाहिए अगर आप देख लीजिए आपको है तो आप करिए अगर योग्यता नहीं है कहते हैं जिसका पाद में पदत्राणा नहीं है चप्पल नहीं है वो कहेगा मैं कंटकित तो मार्ग में चलूँगा अच्छा लेंगे आप अगर कहेंगे तो चल करके फिर हानि किसकी होगी कहते हैं आप नहीं ही होगी तो ये सब अगर सामर्थ्य नहीं है उस प्रकार की सत्व शुद्धि नहीं है हम लोग यहीं देखे हैं महात्मा लोग कैसे फिर अर्थात सारा जीवन ही व्यर्थ हो जाता है ये बुद्धि नाश हो जाता है बुद्धि नाश तो हो जाता है अर्थात पागल हो जाते हैं ये कठिन है ये सब जबरदस्त करने से ये मार्ग नहीं होता है इससे जो जिस स्थिति में है उसके लिए उपाय बता देगा शास्त्र बताता है उपाय अब जहाँ खड़े हैं वैसे आगे चलने के लिए उपाय है इसलिए दुराग्रह करने से हानि ही होती है ओंकार का अभिध्यान जो करता है अर्थात तो इस प्रकार की योग्यता विशिष्ट हो करके एकाग्र चित्त होकर के आत्मा का चिंतन करता है स्व किस लोकों को प्राप्त करता है प्रश्न है तस्में होवाच एक वै सत्यम परम चापर च ब्रह्म यद तस्मा विद्वने नैवायत आयतन न एक तरव उत्तर देते हैं महर्षि महर्षिपिपलाद हे सत्यकाम एक पर अक्षर च ब्रह्म यद यही जो ओंकार है वो पर भी है अपर ब्रह्म भी है पर और पर कहने का अर्थ पर ब्रह्म प्राप्त भी करवा सकता है और अपर प्राप्त भी यह कर सकता करवा सकता है क्योंकि ये दोनों के लिए उपाय है प्रतीक है ये और वाचक भी है तस्माद तस्माद अर्थात यह ओंकार दोनों को प्राप्त करवा सकता है इसलिए एतेन व आयतन तो न आयतन तो न आलंबन ओंकार आलम्बन के द्वारा एक तरम अन्वेती या तो अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा अथवा अपर ब्रह्म को अगर ऐसा तेय त्याग है वैराग्य दृढ़ है मुमुक्षव है तब तो वो अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा ओंकार का चिंतन करते करते वो निधि ध्यासन को प्राप्त करेगा जब यह मकार में लीन हो जाएगा तमकार तो अर्थात जागृत जिसको जागृत अवस्था में सुश्रुद्धि अर्थात समाधि का जाएगा तब और कोई विषय नहीं है जब विषय नहीं है कहते हैं कि जब हमको चित्त उतना शुद्ध नहीं है हम मन को रोक लेते हैं कहेंगे कि शून्य को अनुभव करता है अंधकार देखता है जो लोग थोड़ा ध्यान करते हैं देखेंगे उस समय में आप कहाँ अनुभव करते हैं कहते हैं भ्रू में लगता है और मैं जानता हूँ सामने में कुछ कुछ नहीं है अंधकार है तो किंतु जो लोग वेदांत श्रवण करते हैं कहते हैं कि उनको ये अंधकार है ऐसा भान नहीं आएगा और तो जब बहिर्मुख है मतलब मन का स्वभाव बहिर्मुख है तो वो अंधकार जैसा अनुभव करता रहेगा जब अंतर्मुख होने लगे कहते हैं कि वह अब जागृत समाधि में उस समय में आएगा और वेदांत श्रवण करता है तो वो जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कोई हमको परिच्छेद भान नहीं हो रहा है वही मैं ब्रह्म हूँ वो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाता है तो यह ओंकार ये प्रतीक जैसा मान करके अगर हम चलते हैं तो अगर शुद्ध चित्त है निष्काम है तो परमात्मा परब्रह्म का प्राप्ति कर लेगा और नहीं है तो पर को प्राप्त करेगा यह प्रतीक है प्रतीक जैसा कहते हैं भगवान अभिनव चंद्रेश्वर कहते हैं ये शिव जी का प्रतीक है शिव जी तो व्यापक है तो यह इसमें कैसे कहते हैं प्रतीक है इसमें भी है जब हम ओंकार का उपासना करते हैं वो परम ब्रह्म प्रसन्न होते हैं तब हम वो पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं पर ब्रह्म प्रसन्न होते हैं अर्थात सामर्थ्य अगर आता है हो जाता है तब वो योग्य गुरु के पास हमको ले जाते हैं योग्य गुरु अर्थात श्रोत्रीय ब्रह्मानिष्ठ के शरण में हमको ले जाते हैं उनका उपदेश ज्ञान होता है अगर उस प्रकार की स्थिति नहीं आई तो अपरब्रह्म अपरब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ को प्राप्त करेगा आगे कहते हैं स यद्येकम स तेन संवेदित स्तूर्णमे जगतियाम अभिसप्यते तम ऋचो मनुष्यलोक उपनयते सपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संपन्नों महिमुवती सदी ओ जो ओंकार का उपासनाकर्ता है एकमात्रम अभिध्यायित अकार का ही उपासना करता है और ही अकार को ही ओंकार मांगता है ओ, उम, ओ, ऐसे तीन विभाग है इसमें अलग अलग इसका विषय भी है इस प्रकार की नहीं जान करके अकार अकार अर्थात ये जागरित अवस्था में महत्व बुद्धि है स्थूल में महत्व बुद्धि है ओंकार उपासना अगर इस प्रकार के करता है तो एकमात्र अकार मात्र को पूरा ओंकार मान करके उपासना अगर करता है तथापि तो ते नहीं ब उसी उपासना का सामर्थ्य सामर्थ्य से संवेदित संवेदित अर्थात तादात्म्य अभिमान उस अकार के साथ हो जाएगा होकर के तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते जगत्याम अर्थात इसी लोक में पृथ्व्याम पुनः आ जाएगा तो ये पृथ्वीलोक में आएगा ऐसे क्यों कहा जाता है क्योंकि अन्य लोक भी है किंतु अन्य लोक प्राप्त नहीं करेगा ये पृथ्वीलोक में ही यह आ जाएगा मनुष्य लोक में ही आ जाएगा उसको मनुष्य लोक में कौन लाएंगे कहते हैं तम ऋचो मनुष्यलोकम उपनयनते ऋग ऋग अर्थात ऋग मंत्र का अभिमानी देवता उसको मनुष्यलोक में ही पुनः प्राप्त करवा लेंगे इसी लोक में आ जाएगा का जो अकार का उपासना करके पुनः मनुष्य लोगों को प्राप्त करता है वो कुछ अर्थात तो दुश्चरित्र नहीं हो जाएगा मंत्र कहते हैं स तत्र तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवती वो तो ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर के उसका जीवन में चरित्र में ये सब दिखेगा तपह दिखेगा इंद्रिय संयम सब दिखेंगे और विशेष करके ब्रह्मचर्य श्रद्धा श्रद्धावान होगा शास्त्र ये सब महापुरुष इसमें श्रद्धा रखेगा होकर के महिमानम विभूति अर्थात तो मन में प्रसन्नता यह अनुभव करेगा अर्थात तो वो दुश्चरित्र नहीं हो जाएगा यथेष्ट चेष्टा करने वाला वो नहीं होगा क्यों कहते हैं कि वो तो कुछ उपासना ओंकार का उपासना करता था अर्थात तो उसको योग भ्रष्ट माना जाता है और जो योग भ्रष्ट होगा वो दुश्चरित्र नहीं होता है भगवान गीता में कहते हैं न ष्ठोदय में पार्थ नई नाम मुद्र विनाशस्त विद्य न ही कल्याण कच्चि दुर्गति तात गो तो फिर सदाचारी व्यक्ति होकर के पुनः आगे उस मार्ग में लगेगा ये जो अकार का उपासना करता है अथ यदि द्विमात्रेण मनसी समय स्वांतरीक्ष यजुभ उन्नीयते सोमलोक स सोम लोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते अथ यदि द्विमात्रेण द्विमात्रेण अर्थात द्वितीय मात्रेण केवल उकार का ही जो उपासना करता है ये उकार ही संपूर्ण ओंकार इस प्रकार की मानता है अर्थात इसके आगे और कुछ नहीं है वो मनसी संपद्यते मनसी अर्थात मन के साथ आध्यात्म्य करके अंतरिक्ष लोक जाएगा और यजु उन्नीयते सोमलोकम अंतरिक्ष पितृलोक सोमलोक चंद्रलोक कहा जाता है जो द्विमात्रा का उपासना करेगा द्विमात्रा से द्वितीय मात्रा उकार का उपासना करेगा उसी को ही ओंकार मान करके वो पितृलोक को प्राप्त करेगा स चंद्रलोके विभूतिम अनुभूय पितृलोक में वो विभूतिवान होगा अर्थात तो वहाँ भी पितरों का बीच में भी वो श्रेष्ठ होगा श्रेष्ठ अर्थात बहुत श्रेष्ठ नहीं है जैसे कहा गया अकार उपासना करने वाले इस लोक में आकर के सच्चरित्र होगा इसी प्रकार के उपासना ऊकार का उपासना करने वाले भी पितृलोक में जाकर के वहाँ सच्चरित्र वाला होगा और जब वो उपासना का फल पूरा हो जाएगा पुनरावर्तते इम लोकम इस मनुष्य लोगों को फिर आ जाएगा क्योंकि कर्म तो यही कर पाएगा मनुष्य मनुष्यलोक ही कर्म भूमि है अन्यत्र केवल फल भोग कर करने के लिए जाएगा ये हो गया दो मात्रा का बाद आगे कहते हैं स पुनर्एतम त्रिमात्रेण ओमिति व अक्षरण परम पुरुषम अभिध्याय स तेजसी सूर्य सम्पन्न यथा पादोदरसचा विनर्मुच्यत एवं ह वै सपापमना विनर्मुक्ता स सा सामीये ब्रह्मलोक स सा एक तस्वघना पुरुषं पुरुषम ईक्ष्यत तदैतौ श्लोको यह यहाँ पुनर्त ईशिका ही जो उपासना करता है इसी का किसका उपासना चल रहा है ओंकार का एतम ओंकार उपासना करता है किंतु त्रिमात्रेण अभी वो तीनों मात्रा का उपासना करता है पहले जैसे था एक एक मात्रा का उपासना करने वाला ये ऐसे नहीं है ये तीनों मात्रा का उपासना करता है ओम कहने से पूरा ओंकार का उपासना करता है किंतु इसका जो सो विभाग है इसको स्पष्ट रूपेणा नहीं जानता है जैसे अकार के अवस्था अकार का अवस्था क्या है जागृत उकार का स्वप्न और मकार का सुसुक्ति और अकार का अभिमानी विश्व उकार का तेजस और मकार का राज्य इसी प्रकार की जो सबको विशेष करके नहीं जानता है तो नहीं जानता है तो उसी मुताबिक वो सब चिंतन भी लय चिंतन अंतिम में नहीं कर पाएगा त्रिमात्रेण ओमिति एतें अक्षरेण परम पुरुष त्रिमात्र विषय भी विज्ञान अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नहीं थोड़ा त्रुटि हो गई वो मिति एतें वह अक्षर ऋण त्रिमात्र ऋण अर्थात तो तीनों मात्रा का विषय को जान करके क्योंकि जो तीनों मात्रा का उपासना करेगा जो भी तीन मात्रा को जानेगा वो तो उसका अंदर में प्रश्न ही होगा ये तीन क्या है इसके अंदर में कुछ तो भेद होना चाहिए तो अर्थात तो तीनों का विषय को जान करके जो उपासना करता है त्रिमात्रेण तो तीनों मात्रा इसमें है और तीनों मात्रा का अवस्था इनका अभिमानी ये सब को जान करके जो उपासना करता है स परम पुरुषम अभिध्यायित परम पुरुषम अर्थात यहाँ आदित्य मंडल में होने वाला जो हिरण्यगर्भ गर्भ है उस पुरुष को प्रतीक मान करके उपासना करता है अभी वो ओंकार का तीनों मात्रा का उपासना करता है किंतु तो यह हिरण्यगर्भ तो इनको प्रतीक मान करके उपासना करता है करने से सेजसी सूर्य सम्पन्न है अर्थात तो वह हिरण्य गर्भ को प्राप्त करेगा जो ओंकार का तीनों मात्रा को उनका विषय के साथ ठीक ठीक जान कर के ध्यान करता है वो हिरण्यगर्भ गर्भ लोगों को प्राप्त करेगा और हिरण्यगर्भ गर्भ लोगों को जो प्राप्त करेगा कहते हैं कैसे पाप विशिष्ट होगा तो हिरण्यगर्भ गर्भ लोग प्राप्त नहीं करेगा इसलिए जो उपासना करते हैं हम लोग देख रहे थे ईशावासी उपनिषद में अंतिम में मंत्र में वो प्रार्थना कर रहे थे जुहु राणम युवधि ये जो एनम ये जो पाप है हमें ये जो कुटिलता है वो सबको आप हटा दीजिए तभी हम ऊँचाई लोग प्राप्त कर सकते हैं और जो ये हिरण्यगर्भ गर्भ प्राप्त करेगा ओंकार का तीन मात्रा को उपासना करता है उसमें तो कोई ये पाप इत्यादि रहेंगे नहीं जैसा पूर्व में कहा गया था सत्य ब्रह्मचर्य तपह त्याग ये सब जिसमें रहेगा पाप नहीं रहेगा पाप उसे ऐसे ही अलग हो जाएंगे जैसे पादो पादोदरस त्वचा बिनिर्मुच्यते जैसे पादो दरा पादो दर अर्थात सर्प सर्प जैसा अपना त्वचा कंचू का कहते हैं कंचुला हिंदी में कहते हैं उसको जैसे जैसे वो त्वचा सर्प से वो निकल जाता है ऐसे एवं हे स पापना विनिर्मुक्त है वो सारे ये पाप से वो मुक्त हो जाता है सर्पस्थानीय जैसे सर्प अपना केंचुला को छोड़कर के निकल जाता है इसी प्रकार के शुद्ध होकर के पाप से मुक्त हो जाता है मुक्त होकर के स सउपासक सा श्यामीर् उन्नीयते ब्रह्मलोकम श्यामंत्र अभिमानी देवताओं के द्वारा ब्रह्मलोकम अर्थात ब्राह्मण लोक हिरण्यगर्भ गर्भलोक को वो प्राप्त करता है तो हिरण्यगर्भ लोग इसको जीव घन शब्द से आगे कहा जाता है जीव घन अर्थात सारे जीवों का वो आश्रय है वो समष्टि है सारे संसारी जीवों का वो स्वरूप है जो व्यष्टि होता है उसका वास्तव स्वरूप समष्टि होता है जो घटाकाश मठाकाश गुहाकाश कहेंगे इनका वास्तव स्वरूप क्या है कहते हैं आकाशी है समष्टि है, है। इसलिए सारे जीवों का वो स्वरूप ही है तो वही सभी का अंतरात्मा क्योंकि जितने सारे व्यष्टि सूक्ष्म शरीर है वो सब किसका अवयव है हिरण्यगर्भ का तो समि वही है, है। इसलिए यह हिरण्यगर्भ को जीवघन कहा जाता है जो ओंकार का तीनों मात्रा को जान करके उपासना करता है हिरण्य गर्भलोक प्राप्त करेगा और एक तस्मात् जीव घनात् तो हिरण्य गर्भलोक से परात्परम पुरुषम ईक्ष्यतें परात परम परस भी जो पर है पूरी क्षय अर्थात पूरी में होने वाला है पूरी शैत्यति पुरुष पुरुष अर्थात शुद्ध चैतन्य का अनुभव कर लेता है क्रम मुक्ति हो जाता है ओंकार उपासना करके जो ब्रह्मलोक जाएगा उसका क्रम मुक्ति हो जाएगी ब्रह्मा जी का जब आयु समाप्त होगा वो मुक्त हो जाएगा इस को कहने के लिए उसका क्रम मुक्ति ये कहने के लिए आगे दो मंत्र है तीसरो मात्रा मृत्यु मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योन्यसा अनभि प्रयुक्ता क्रियासु बाह्य अभ्यंतर मध्यमाशु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते जिसरो मात्रा मृत्यु तो ये जो ओंकार का जो तीन मात्रा हो गए एक एक मात्रा तो मृत्यु मृत्युमत्य अर्थात मृत्यु को प्राप्त करेगा मुक्ति के दिशा में नहीं ले जाएगा किंतु प्रयुक्ता अन्योन्या सकता अर्थात मिल कर के अगर उसका प्रयोग किया जाएगा अकार उकार मकार तीनों का अगर प्रयोग करेगा अर्थात इनको जान करके उपासना करेगा अनभि प्रयुक्ता बी विप्रयुक्ता अर्थात अलग अलग करके प्रयोग कर लेना इस प्रकार की नहीं है बी प्रयुक्ता अना बी प्रयुक्ता इति अभिप्रयुक्ता और न अभिप्रयुक्ता इति अनभिप्रयुक्ता इसका अर्थ हो गया प्रत्येक अकार उकार मकार का अर्थ को विशेष रूपेण जान करके तीनों को मिलाकर के उपासना करना यह अकार का अर्थ है इसको म में मौ ऊकार में ऊकार को कार में इस प्रकार की लय करने का प्रक्रिया जिसको ज्ञात है प्रत्येक का अर्थ को विशेष रूप से जानता है जो जान करके बाह्य आभ्यंतर मध्यमाशु क्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंप्य कंपते बाह्य आभ्यंतर मध्यमासु क्रियासु बाह्य जाग्रत अभ्यंतर सुसुप्ति मध्यमा स्वप्न यह तीनों क्रिया में अर्थात तो जो अकार उकार मुख मकार ये तीनों में ये जागृत सुसुप्ति स्वप्न ये तीनों है तो इसमें सम्यक प्रयुक्तासु त तो सम्यक प्रयुक्ता जिस ध्यान में यह तीनों मात्रा सम्यक प्रयुक्त हुए इस प्रकार की जो ध्यान करता है और वो म को ठीक ठीक जान करके जो ध्यान करता है सज्ञ ज्ञ अर्थात यहाँ उप अवश्य उपासक उपासक न कम पते न कम पते अर्थात उपासका अपने आपको हिरण्य गर्भ के साथ तादात्म्य किया तो जो हिरण्य गर्भ है उसको फिर और किस चीज़ से भय है न कम पते हिरण्य गर्भ का तादात्म्य प्राप्त करके और उसको कोई चलन नहीं है किसी प्रकार की भय नहीं है आगे वो हिरण्यगर्भ के साथ मुक्त हो जाएगा ब्रह्मणा सहते सर्वे सम्प्राप्तें प्रतिसंचरे परन्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परमपदम्। पदम ब्रह्मा जी के साथ जब प्रलय का समय होगा अर्थात जब प्राकृतिक प्रलय होगा उस समय में वो भी मुक्त हो जाएगा जो ओंकार का उपासना करते हैं तीनों मात्रा को जान करके अभी ये जो तीनों मात्रा का विषय में जो उपासना कही गई है उसका अभी उपसंगार करते हैं ऋग्भिम यजुभि अंतरिक्ष शाम कवो वेदयते तम ओंकारेण आयतन अन्वेति विद्वा यम अजरम अमृतम अभयं इति कार का उपासना करता है ओंकार मान कर के ऋग मंत्र अभिमानी देवताओं के द्वारा एतम लोकम यह लोगों को प्राप्त कर जाएगा और उकार का उपासना करता है यजुर अभिमानी देवताओं के द्वारा अंतरिक्ष लोगों को लिया जाएगा कर्म फल पूर्ण उपासना फल जब समाप्त हो जाएगा पुनः आ जाएगा और श्यामीर जो तीनों मात्रा को उनका अर्थ को जान करके उपासना करेगा शाम अभिमानी देवता के द्वारा वो कहाँ लिया जाएगा ब्रह्म लोक हिरण्य गर्भ लोग यवयो तो उपासक लोग इस प्रकार की जानते हैं तम ओंकार आयतन न अन्वेति तो तम तम अर्थात ये ओंकार तम अच्छा ये तीन प्रकार के लोक हो गया यह लोक अंतरिक्ष लोक और ब्रह्म लोक ये ओंकारेण आयतन न, न अन्वेति अर्थात ग्छति यह ओंकार को आलम्बन बना करके चाहे इस लोक अथवा अंतरिक्ष लोक अंतरिक्ष लोक कहा गया था पित्र लोक चंद्र लोक अथवा हिरण्यगर्भ गर्भलोकों को प्राप्त करता है विद्वान उपासना करने से तो यह प्राप्त करेगा इसी प्रकार की यथ अर्थात उसी ओंकार के द्वारा भी शांतम अजम अमृतम अभयम परम पर को भी प्राप्त कर सकता है जैसे ये तीनों लोकों को प्राप्त करने का बात कहा गया इसी प्रकार की शुद्ध ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है तो शांतम शांतम अर्थात ये कोई अवस्था भेद से जो विकारी तो नहीं होता है जागृत स्वप्न सुसुप्ति इत्यादि ये सब भेद वर्जित तो, वो शांत और अजरम क्योंकि कोई अगर विकार नहीं है तो फिर जरा आदि उसको नहीं होगा और विकार नहीं है तो अमृतम मृत्यु भी नहीं होगा विकारो नहीं है तो मृत्यु नहीं होगा और ये सब विकार नहीं है मृत्यु नहीं है इसलिए अभय हुआ वो परम निरतिश ब्रह्म इसको भी उसी ओंकार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जैसे तीनों लोगों को भी प्राप्त हो सकता है इसी के द्वारा और पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है यहाँ तक पंचम प्रश्न हुआ आगे षष्ठ प्रश्न के लिए कहते हैं अत हैनमें शुकेश भारद्वाज पपृ भगवान हिरण्यनाभ कौसल्योंपुत्रो मेत्य एत प्रश्नम अपृछत षोडशकल भारद्वाजपुरशंग वेत्थ तमहम कुम्रूव नाहमी वेद यद्य हम इमं अवेदिश कथम तेनाव्यमी समलोवा यहष परशिष्यति यो नृतम अभदति तस्मा नृत वक्त स तूषणि रथम आ प्रब्रज तंग पृछा कोसौ पुष्ती अभी यहाँ तक रखेंगे ओ भद्रंग कर्णे श्रृणुयामदेवा भद्र कश्ये मजद्रा रंगे स्थिंगे सुुवाश्तनुरीशेम देवि यदा स्वस्ति नईन्द्रो वृद्धवाह स्वस्ति नूषाशा स्ति नक्ष्योष्टने